की जय उनके तिथि आराधन महोत्सव की जय श्री निगौ हरी भागवत निवास आश्रम की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय <laughs> <laughs> श्री राह हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 श्री श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर परशर सूनु हु। सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो य से कमलगल्तम वाग्ममृत जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराको तर हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवा श्रीरूप साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सावधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ललताशाखान्विता आजान लंबित कनकावदात विश्वम कमताक्ष विश्वभरौर युगधर्म पलौ बंदे जगत् करणवता सेन्वयाद तरर् चाथे स्विजस्वरा तेने ब्रह्म हृदायादिवे मुंह सूर तेजो वारी मृदा यथा धामनास्वेम ये सदास्तुकोक सत्यम परम धीमह नारायण नमस्क नरम चोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तय यंप्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम दैपा विरह कातर आजुह पुत्रे तन्मयया कर्मो भिनेु तम सर्वूतहृदय मुनिमस्म तो वाचाकुभ्य कृपा सुभ्युच पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे दुर्गति जनईक दयावूको हे भट्टुम सुमते रघुनाथ दासो में मते तुलसी दासजीवे मनमते दया द्रा तुलसीक यदना च पुराणपठनम तिहि हरि बुल शुन्दाला जय ंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्रीमद महाप्रभु की दक्षिण यात्रा पूर्व प्रसंग में श्री महाप्रभु जैसे आंध्र में राजमुंदरी में श्री राय रामनंद के साथ मिले रायरान के साथ में मिलकर के शिवन महाप्रभु ने जैसे साध्य साधन तत्व का निरूपण किया हरि वो उस अपूर्व गंभीर का निरूपण कराए संपूर्ण श्रीमद भागवत का साथ आज श्रीमद् भागवत उनकी जयंती श्री परीक्षित महाराज को श्री शुभदेव जी ने आज श्रीमद् भागवती संहिता श्रवण कराया नवमी से लेकर के वह पूर्णिमा पर्यंत आज श्रीमद् भागवत जयंती होकर के जयंती परम मंगलमय दे मात्र का कल्याण करने का और श्रीमद् भागवत का जो परम परम साध्य तत्व है उस तो साध्य तत्व का श्रीमद महाप्रभु ने श्री राय रामन के द्वारा श्रवण किया महाप्रभु स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित है राय रामन ने देखा और श्री राय आप स्वयं श्री विशाखा होकर के विराजमान जैसे उस प्रेम तत्व का श्री विशाखा जी ही दिव्य रूप से वर्णन कर रहे सोलह जो सोपान उन सोलह सोपानों के रूप में प्रेम विलास विवर्त का में सोपान के रूप में श्रीमत महाप्रभु ने आस्वादन किया कल के कथा प्रसंग में जो परम गूण कथा प्रसंग था यथामति यथामूपण कराए के महाप्रभु ने साध्य साधन तत्व निर्णय करते हुए प्रथम सोपान वर्णन किया था स्वधर्म आचरण तो दूसरा सोपान था कृष्ण कर्मार्पण महाप्रभु कहते रहे ए बाई राय ने तीसरा सोपान वर्णन किया बोले इससे भी बढ़कर के है स्वधर्म त्याग कर्म सन्यास महाप्रभु ने कहा बाई राय ने आगे चौथा सोपान वर्णन किया ज्ञान मिश्रा भक्ति महाप्रभु ने उसको भी कहा भाई फिर तो महाप्रभु ने पांचवा सोपान सुनायरमन से ज्ञान शून्य भक्ति मन शुद्धा भक्ति महाप्रभु का उत्तर था ऐसा भी होता है फिर तो उसके आगे श्रीमद महाप्रभु ने रायरमन से सुना कि प्रेमा भक्ति साधि श्रोमणि है महाप्रभु का उत्तर था ए हो ये भी है है ठीक सातवा प्रेमा भक्ति के अंतर्गत ही श्री दासी भक्ति महाप्रभु ने कहा एहो हॉय महाप्रभु का उत्तर आठवा सक्ष प्रेम महाप्रभु कह रहे हैं ए वो हॉय आठवासल प्रेम नौमा बासल प्रेम महाप्रभु ने कहा ए एय दसवा कांता प्रेम महाप्रभु यहां पर बोले के साध्यावधि सुनिश्चय मधुर प्रेम जो है वही साध्यावधि सुनिश्चित हो करके विराजमान इसके बाद में महाप्रभु ने कहा कि इसके आगे क्या वस्तु है कांता प्रेम के आगे ग्यारहवें सोपान के रूप में महाप्रभु ने वर्णन किया कि राधार प्रेम साध्य शुरू मणि यह महाप्रभु ने श्रवण किया और महाप्रभु सुन कह रहे हैं कि शून्य पाइए सुखे इसको सुनकर के मुझे सुख की प्राप्ति हो रही फिर राधा प्रेम के भी आगे अन्यपेक्षा रहित तो राधे का प्रेम यह बारहवा सोपान वर्णन किया कि सब गोपियों को देखते हुए श्रीमन श्री श्यामचंदर ने राधिका को लेकर के पधारे चोरी करके नहीं पधारे बन के डंके की चोट सब गोपियों का त्याग करके श्री राधिका को लेकर के पधारे तो अन्य अपेक्षा रहित तो गाढ़ राधा प्रेम को श्रमण करके महाप्रभु का उत्तर था सेव्य साध्य निर्णय ये सभी सेव्य और साध्य उनका निर्णय अर्थात श्री राधिका प्रेम ही साध्य श्रोमणी है ऐसे बारह सोपानों में श्रीमन राधिका प्रेम साध्य श्रोमणी का निर्णय किया इसके आगे फिर श्री राय रमन ने चार प्रश्न और कर दिए कि कृष्ण स्वरूप कहा राधार स्वरूप रस कौन तत्व तो, प्रेम कौन तत्व तो रूप महाप्रभु ने इन चारों प्रश्नों का उत्तर दिया तेरहवें प्रश्न सोपान के रूप में उस समय प्रेम के स्वरूप का अनूपण करते करते ही फिर महाप्रभु ने महाभाव के स्वरूप का निरूपण किया तो चौथेवा जो सोपान था वो था महाभाव महाभाव के तत्व का श्री राधे का महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान सारे श्रृंगार महाभाव के ही संचारी भाव किलकिंचित भाव आदि होकर के विराजमान इसका वर्णन किया फिर महाप्रभु ने प्रश्न किया कि इसके आगे कोई वस्तु हो तो वर्णन करो उस समय में, में सोपान के रूप में श्री राय रमन ने वर्णन किया दोहार विलास महत्व पुरियालाल इनके बिलास का क्या महत्व है और जब बिलास का वर्णन किया राधा कृष्ण प्रेम की भी है अपेक्षा फिर उपास्य वस्तु राधिका कृष्ण बिलास है तो महाप्रभु का उत्तर था आसके आगे, आगे भी राधा कृष्ण के बिलास के आगे भी कुछ कहो और तब सोलह सोपान के रूप में श्रीमन महाप्रभु ने श्रवण किया राय रमन ने वर्णन किया प्रेम विलास विवर्त ये प्रेम विलास विवर्त स्वरूप स्वयं श्री महाप्रभु ही ऐसे हम जिन महाप्रभु का महिमा गायन यहां कर रहे हैं महाप्रभु का लीला गायन कर रहे हैं वो श्रीमद महाप्रभु कोई मामूली वस्तु नहीं है वे प्रेम विलास विवर्त रूप होकर के में सोपान पर जो अंतिम सोपान है उस अंतिम सोपान पर जो प्रेम प्रेमविलास स्वरूप है उस प्रेम विलास स्वरूप का किया गया मैंने संपूर्ण शास्त्र का इतना संक्षेप में इतना सुंदर वर्णन ये कहीं संभव नहीं है स्वधर्माचरण फिर कृष्ण कर्मार्पण फिर स्वधर्म त्याग फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति फिर ज्ञान शून्य भक्ति फिर प्रेमा भक्ति फिर दासी भक्ति फिर सक्ष प्रेम फिर बासल्य प्रेम फिर कांता प्रेम फिर कांता प्रेम के अंतर्गत श्री राधा प्रेम श्री राधिका की महिमा फिर श्री राधिका की महिमा का गायन करते हुए अन्य अपेक्षा न रखते हुए राधिका की मेहमा चोरा के राधिका को नहीं ले जा रहे हैं बल्कि सबके सामने ले जा रहे है फिर कृष्ण का स्वरूप श्री राधिका का स्वरूप रस का स्वरूप और प्रेम का स्वरूप इन चार तत्वों का वर्णन और प्रेम के वर्णन करते समय फिर चौथेवा जो तत्व था वो था महाभाव का वर्णन और महाभाव में श्री राधिका का महाभाव स्वरूप उससे भी बढ़कर के श्री राधिका के स्वरूप से बढ़कर के राधिका का बिलास और बिलास में भी प्रेम विलास द्वारा ऐसे सोल है जो सोपान उन सोले सोपानों का क्रमिक वर्णन करके संपूर्ण शास्त्र का एकदम निचोड़ श्री राय रमन प्रसंग में निरूपण किया रायरमन प्रसंग तो अलग से विस्तार से जितना भी किसी में पांडित्य है उन्हें ले जाओ जिसमें जितनी सामर्थ्य है उतना सुनते जाओ सारे शास्त्र नहीं समाज आएंगे इसका व्याख्या इसका कोई पार नहीं है जितना लंबा चाहो बस उसका उतना व्याख्या श्रवण किया जाओ तो ऐसे संपूर्ण शास्त्र के सार को जिससे मैं श्री राय रामानंद से जल्दी से गले मिलकर के महाप्रभु ये कहते हुए कि मैं अब आपसे जगन्नाथपुरी में मिलूंगा ऐसा कहकर के ंद ने महाप्रभु को विदा प्रदान की और कहा मैं भी आराम रहा और हुआ श्री राय रामानंद जल्दी से राज्य से मुक्त होकर के वहां पर जो गवर्नमेंट गवर्नर का पद इनको मिला हुआ था विद्यानगर के अधपति होकर के कुर में राजमुंदरी में जो इनको गवर्नर का पद मिला हुआ था उस गवर्नर के पद का त्याग करके श्री रायरामन जल्दी से लौट गए श्री जगन्नाथपुरी और वहां श्री महाप्रभु के साथ में एक अंत में फिर चर्चा करते हुए विराजमान हुए शेष जो समय है वो श्री महाप्रभु के अंतिम समय में महाप्रभु की लीला के अंतिम समय में श्री महाभाव की स्थिति में श्री रायरामन रमन तो स्वरूप दामोदर ललता और विशाखा इन दोनों विशाखा और ललता इन दोनों के साथ में ही श्री महाप्रभु का फिर अंतरंग सत्संग हुआ अंतरंग चर्चा महाप्रभु राय राजरी से अब आगे बढ़े और आग महाप्रभु के साथ साथ जो भी महाप्रभु का दर्शन करें कृष्ण उपासक हईल लय कृष्ण नामे वो कृष्ण उपासक हो जाता है और कृष्ण नाम ले यदि कोई कीर्तन भी कर रहा है राम राघव राम राघव राम राघव पायमा तो महाप्रभु का दर्शन करते करते ही वो उच्चारण करने लग जाए कृष्ण के शव कृष्ण के शव कृष्ण के शव ये अद्भुत है तो महाप्रभु का दर्शन करते ही सबको कृष्ण नाम का उच्चारण सबके मुख से होने लगे इस श्लोक का महाप्रभु राम राघव राम राघव राम राघव पायमान कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षमान इस श्लोक का गायन करते हुए श्री महाप्रभु गौतमी गंगा वहां पर पहुंचे दक्षिण में ही गौतमी गंगा है वहां पहुंचे वहां से श्री मल्लिकार्जुन तीर्थ वहां पर श्रीमंद महाप्रभु पहुंचे और वहां पर मल्लिकार्जुन भगवान का श्री शिवजी का दर्शन किया श्री दिव्य पीठ है वहां पर दर्शन किया अद्भुत वहां के लोगों को भी कृष्ण नाम का उच्चारण कराया वहां से चलते हुए महाप्रभु दास राम महादेव इनका दर्शन किया फिर अहोवल नृसिंग उनका दर्शन किया सिद्ध बट गए अहोवल सिंह में श्री रघुनाथ के अपूर्व दर्शन किए हैं सीतापति का दर्शन किया श्री रामचंद्र जी का अहोवल में वहां पर एक ब्राह्मण है इनने श्री महाप्रभु का निमंत्रण किया इन ब्राह्मण का नाम है रामदास और अव न सिंह वहां पर रामदास ब्राह्मण है और रामचंद्र जी में इतनी निष्ठा के राम के अलावा जो वहां पर कोई नाम ही नहीं निकले महाप्रभु उस दिन इनके बुलाने पर उनके निमंत्रण पर महाप्रभु इनके घर पर गए ये निरंतर राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं राम नाम के बिना कोई और वाणी नहीं है श्री महाप्रभु इनके पास में रहे उस दिन भिक्षा करके तार कृपा करी चल गौरहरी इनके ऊपर कृपा करके श्री गौरहरी चले और वहां चल करके श्री महाप्रभु स्कंद क्षेत्र में आए स्कंद भगवान का दर्शन किया है तिरमठ आए वहां पर तिरुत्रम भगवान का दर्शन किया सिद्धवट आए वहां पर एक ब्राह्मण है इनका नाम भी रामदास है महाप्रभु भिक्षा करें महाप्रभु तारे पृष्ठ कहें भिक्षा करने के बाद में महाप्रभु ने पूछा आपकी ऐसी दशा कैसे हो गई आप इतने बदल कैसे गए पहले तो आप निरंतर राम नाम का उच्चारण किया करते थे जब मैं पहले आया था महाप्रभु दर्शन करने के बाद मैं फिर इनके पास में लौट करके आए रामदास के पास में ये वही रामदास है उनसे कह रहे हैं कि अब आप कृष्ण नाम उच्चारण क्यों कर रहे हो कह रहे हैं कि महाराज ये एक आश्चर्य की बात है कि आपके दर्शन का प्रभाव ऐसा हुआ है कि मेरा आजन्म जन्म भर का जो संस्कार थे वे भी, भी बदल गए और आपका दर्शन करते करते बाल्यकाल से मैं पहले राम नाम का उच्चारण करता था परंतु तो आपका दर्शन करते ही एक एकाएक मेरे मुख पर राम नाम आ गया है कृष्ण नाम जुबान के ऊपर विराजमान हो गए नाम की महिमा के बहुत सारे प्रमाण मैं संकलित करता रहता हूं उनको आपको सुनाता हूं महाप्रभु उस समय श्री रामदास से राम महिमा के और नाम की महिमा के बहुत से प्रमाणों को सुन रहे कि रमनते योगो अन सत्यानंदे चिदात्मनी इम राम इति राम पदे नासो पर ब्रह्मीय और श्री महाभारत में कृष्ण नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं में के कृष्ण भू शब्द निवृत्त वाचक्रह्म कृष्ण थे। बोले कृषि धातु जो है वह भू माने सत्ता या धातु धातुवाचक शब्द है कृष का मतलब है आकर्षण माने कृषि धातु के दो अर्थ हैं सत्ता या किसी को भी आकर्षित कर लेना और ऋण का अर्थ है आनंद तो जिसके कारण सबकी सत्ता है और जो सबको आकर्षित कर लेने वाला है ये हुआ कृष इतने का अर्थ और ऋण का अर्थ हुआ जो आनंद रूप होकर के विराजमान अर्थात आत्मा रामगणों को भी आकर्षित करने वाला श्री कृष्ण नाम है जैसा नाम वैसा ही गुण ऐसे कृष्ण शब्द का शब्दार्थ होगा सत्य और आनंद कृष्ण का अर्थ हुआ सत्ता सत्य और न का अर्थ हुआ आनंद मानी सदानंद होकर के जो वस्तु विराजमान हो उसका नाम कृष्ण हुआ ऐसे राम रामेते थे रामे थी रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरान बहुत सारे श्रीमन महाप्रभु के महाप्रभु ने उस समय इनके द्वारा संकलित नाम के महिमा के श्लोक और उनके अर्थों को सुना यही वाक्य कृष्ण नामे महिमा अपार श्री ब्रह्मांड पुराण के वचन का उल्लेख कर रहे हैं कि सहस्र नाम नाम पुण्याआवृत्तिया आवृत्तिया कृष्णस नाम एक नाम कि यानी विष्णु सहस्त्र नाम के तीन पाठ किए जाएं और तीन आवृत्ति करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति श्री कृष्ण एक बार एक कृष्ण नाम के उच्चारण करने पर होती है। होते किसी नाम की महिमा को कम या बेशी दिखाने का के लिए नहीं है यह नाम में निष्ठा को प्रकट करने के लिए यह बात कही गई है ये तुलना के लिए नहीं कही गई लगता ऐसा है इसकी शैली ऐसी है जैसे तुलना की जा रही है परंतु अपनी निष्ठा को प्रकट करने के लिए यह बात कही गई है तो वाक्य कृष्ण नामेर महिमा अपार ये केवल कि कृष्ण नाम की अपार महिमा को बताने के लिए कही गई है तथापि लयित नारे शून्य महिमा गायन कर ली परंतु तो फिर भी हाय हाय श्री रामदास कह रहे हैं कि इस जीव की दुर्दशा देखो कि यह कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करता इष्ट देव राम तारे नामे सुख पाई सुख पाया से नाम रात दिन गाय मेरे लिए श्री राम अत्यंत अत्यंत इष्ट हैं और इष्ट होने के कारण मैं श्री राम नाम उनका निरंतर निरंतर उच्चारण करता हूं और राम नाम का उच्चारण करके मुझे अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है परंतु तो आपका दर्शन करके मेरे मुख से कृष्ण नाम निकला इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि से कृष्ण तुम्हें साक्षात यहां निर्धारित तुम साक्षात कृष्ण ही हो इस बात का मैंने निर्धारण कर लिया ऐसा कहकर के वे रामदास अहोवल में वहां पर श्री राम की शरणागति ग्रहण कर रहे उनके ऊपर कृपा करके श्री महाप्रभु वृद्ध काशी आए वहां पर शिव का दर्शन किया ब्राह्मण समाज के साथ में मिले हैं सारे लोग आए तार्किक मीमांसक मायावादी सांख्य पातंजल स्मृति पुराण आगम वाले सभी लोग आए श्रीमद महाप्रभु सब के मत को कहीं दूर हटाते हुए उनके हृदय में कृष्ण भक्ति से स्थापित ये सिद्धांत स्थापित करें कि अठारह जो तत्व हैं उन अठारह तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर प्रमाण प्रवेश संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत हेतु आभाष आदि आदि ये अठारह जो तत्व हैं इन अठारह तत्वों में अंत में निग्रह माने किसी को सिद्धांत से चुत करके उसे अपने मत को स्वीकार करा लेना ये न्याय की पद्धति और इन पद्धति को अपना लेने पर फिर व्यक्ति प्रकृति से पुरुष का भेद हो जाएगा ये न्याय का मुख्य मत है मीमांसक आत्मा को केवल सत मानते हैं और सत मान करके आत्मा जो मन है उनकी दृष्टि में मन और आत्मा एक चीज है वो मन विषयों से अलग हो जाए मनसा वैश्य छेदा और ऐसे ही स्थिति में आत्मा जड़ होकर के जल की तरह से सत है जड़ की तरह से वो विराजमान हो जाए आत्मा में महत्का बुद्धि के योग होने से ज्ञान आया और के योग होने पर उसमें कहीं आनंद आया आत्मा का स्वरूप केवल सत्य है भी कह रहे हैं विमानसर कि ऐसे सत स्थिति को पहुंचकर के आत्मा जल जैसी स्थित हो जाए उसमें वो कोई पुरुषार्थ नहीं करेगी इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास मत करो कर्म करो और कर्म करके धर्म अर्थ काम इन तीन को प्राप्त करोगे स्वर का लाभ मिलेगा पुण्य क्षय हो जाए पुनः कर्म करो और स्वर्ण को प्राप्त करो मोक्ष मोक्ष की चिंता को छोड़ो मोक्ष भी है परंतु मन का विषयों से अलग हट जाना यही उनका मोक्ष इसको भी महाप्रभु ने खंडन किया वो जिसमें जिस मोक्ष में, जिस में सुख नहीं है उसको लेकर के क्या करोगे मायावादी गण ब्रह्म के अलावा और कुछ मानते ही नहीं है और वे कहते हैं कि कहीं अज्ञान से आवृत होने के कारण जीव को नानात्व का भ्रम हो रहा है इस नाना की निवृत्ति हो जाना यही मोक्ष है ब्रह्म के साथ में सायुझ प्राप्त कर लेता सांक्ष मत वाले भी श्रीमंद महाप्रभु से मिले सांक्ष का जो मोक्ष है वह कैवल्य है अर्थात जैसे एक नर्तकी अपनी कला का दर्शन करने के बाद में कराने के बाद में रंगमंच से स्वयं हट जाती है इसी प्रकार माया अपने स्वरूप को दिखाने के बाद में जीव से स्वयं दूर हो जाएगी परंतु तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा परंतु तो प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना उस समय प्रकृति के कारण उसे दुखत्रय की जो प्राप्ति हो रही है उस दुखत्रय की प्राप्ति से निवृत्ति हो जाएगी ये सांख्य पतंजलि योग दर्शन में ये कहते हैं कि जीवात्मा का स्वरूप सचित आनंद है और ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर के गुणों का पहले विचार करो और जो ईश्वर में गुण हैं वे गुण ही जीव में भी विद्यमान है क्योंकि जीव ईश्वर का ही एक अंश है अतः ईश्वर के गुण का विचार करके ईश्वर प्रणधान वाह अष्टांग योग करो अष्टांग योग करके अपने स्वरूप को जानो और यदि अष्टांग योग नहीं बनता है तब भी भक्ति के द्वारा ईश्वर प्रधान के द्वारा जीव अपने स्वरूप को जान लेगा कि जैसा ईश्वर है उसी का अंश मैं हूं अतः अपने स्वरूप को पहचानना यही योग का परम लक्ष्य है नो दाई अपने आप को पहचानो स्वयं को पहचानो ये योग का दर्शन हुआ तो तार्किक मीमांसक मायावादी गण सांख्य, पातंजल स्मृति पुराण आगम स्मृति पुराण आगम इनको भी अपनाते हुए इनका भी मुख्य तत्व श्री प्रभु ही है जिस वस्तु को पहले सुना था उसको कहीं बुद्धि के द्वारा याद करना इसका नाम है स्मृति पुराण का मतलब है पहले जो श्वास लेता था उसका नाम है पुराण विभेदों के व्याख्यान रूप में है और आगम का तात्पर्य है जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय सरलता से मिले उसका नाम है आगम निगम और आगम जहां ब्रह्म तत्व का वर्णन किया जाए उसका नाम है निगम और ब्रह्म को प्राप्त करने के उपायों का जहां विशेष रूप से वर्णन हो उसका नाम है आगम महाप्रभु के साथ में दक्षिण के वे सारे ब्राह्मण मिले अपने अपने मत को स्थापित कर रहे हैं परंतु तो महाप्रभु ने उन सबको ये समझाया कि भाई संपूर्ण श्रुति आगम स्मृति सब का अंतिम और सारे दर्शन उनका अंतिम फल यदि कोई है तो वह श्री कृष्ण भक्ति ही है कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई दूसरे परम फल नहीं ये स्थापित किया तो सर्वमत दूषी प्रभु करे खंड खंड श्री प्रभु ने सारे मतों में दोष दिखाते हुए उनको खंड खंड कर दिया और वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की आगे बौद्धाचार्य महापंडित निज नव मते एक बौद्धाचार्य ये भी श्री महाप्रभु के सामने आए और इन्होंने अपने नव मत को स्थापित किया कि शून्य से ही सब वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं अंत में शून्य में ही समाप्त हो जाएंगी शून्य से क्षणिक विज्ञानवाद एक क्षण के लिए कोई वस्तु सामने आई बुद्धि की और फिर शून्य में ही समा गई शून्य से आई शून्य में समा गई जैसे एक नदी में हम दोबारा स्नान नहीं कर सकते ऐसे एक क्षण के लिए कोई वस्तु आ रही है अतः मध्यमा पृथपदा इस सिद्धांत को विशेष रूप से अपनाया जाए जैसे पृथ्पदा वह अंधकार और प्रकाश दोनों के बीच में जैसे विराजमान हैं, ऐसे ही वीणा के तारों को उतना कसो मत के वे टूट जाएं, वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वे बजे नहीं इसलिए मध्यम में जो कुछ भी तुमको प्राप्त हो रहा है उस मध्यम को कहीं विवेक के द्वारा दूर करो शून्य से सारी वस्तु उत्पन्न हुई हैं आसक्ति का त्याग करके शून्य में ही वे सारी वस्तुएं अंत में लीन हो जाएंगी दुख नित्य सत्य है दुख का उदय नित्य सत्य है दुख का कारण नित्य सत्य होकर के विराजमान है दुख का निराश नित्य सत्य है इस प्रकार जो अनेक मत हैं बौद्ध मत में पांच जो नित्य सत्य हैं उन पांच नित्य सत्यों को दुख दुख का उदय दुख की प्राप्ति दुख का उपाय और दुख का निराश इन पांच नृत्य सत्यों को कहीं अपनाओ और इन सत्यों को अपनाते हुए अंत में शून्य उसमें ही लीन हो जाना है केवल मध्य में प्रतीति मात्र हो रही है वो क्षणिक विज्ञानवाद में मध्य में केवल प्रतीति मात्र हो रही है ना सृष्टि के पहले कुछ था ना शून्य से ही सृष्टि हुई और शून्य में ही जाकर के लीन हो जाएगी इस प्रकार निर्वाण प्राप्त करो ये बौद्धों का जो मत था दो बौद्धाचार्य जो महापंडित थे उनने भी अनेक अनेक तथ्य तत्त उठाए परंतु श्री महाप्रभु ने कहा कि नहीं शून्य का तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है शून्य का तात्पर्य यही है कि तुम जिसको शून्य कहते हो वह सब का आश्रय होकर के विराजमान है वह शून्य शक्तिहीन नहीं है बल्कि संपूर्ण शक्तियों का आश्रय होकर के विराजमान है इसका शून्यवाद और शून्यवाद में भी मध्यम जो मार्ग उस मध्यम मार्ग और मध्यम मार्ग में भी केवल क्षणिक विज्ञानवाद उस क्षणिक विज्ञानवाद का महाप्रभु ने खंडन किया और खंडन करके ब्रह्म वह संपूर्ण शक्तियों से युक्त होकर के विराजमान है के है यह स्थापन किया और यह स्थापन करते हुए कहीं ये बताया कि उस परतत्व का भी सर्वोत्तम स्वरूप कहीं प्रतीत होगा तो वो सर्वोत्तम स्वरूप एकमात्र प्रतीत होगा भगवत्ता तो ब्रह्म का भी सर्वोत्तम स्वरूप भगवत्ता ही है सो बौद्ध गले ऊपर अन्न पड़े अमे दुह एक नया बौद्धार बौद्धाचार आया और उसने हास्य करने के लिए उस समय ये कहा एक तर्क दे रहा है उसने अपवित्र अन्न लेकर के झूठ बोलते हुए महाप्रभु को समर्पित किया कि ये विष्णु प्रसाद है देखते हैं खाते हैं कि नहीं और इतने में एक चील आई और झपट्टा मार करके उस थाली को ओढ़ा करके ले गई और वो चील जो है वो उड़ा करके ले गई और वो जो अन्न है उसके माथे ही पड़ा और थाली जो है वो उसके गले के ऊपर चक्र के समान फिरती हुई लगी और वो मर गया हरी बोलोगे ऐसी ऐसी स्थिति उसकी श्रीमन महाप्रभु ने चमत्कार कभी कभी चमत्कार दिखाने की भी जरूरत पड़ती है जो दुष्टिजन है उनको आकर्षित करने के लिए जहां तर्क आवश्यक तर्क नहीं चलता है तर्क को भी नहीं मानते हैं तब कभी कभी ये जो चमत्कार है उन चमत्कार को भी दिखाने की आवश्यकता पड़ती है चमत्कार तत्वता कोई वस्तु नहीं है माने ये मुख्य वस्तु नहीं है चमत्कार केवल दूसरों को आकर्षित करने के लिए एक उपाय मात्र है चमत्कार के द्वारा कल्याण नहीं होता है चमत्कार के द्वारा आकर्षण हो जाता है बस फिर व्यक्ति की निष्ठा कहीं उपस्थित हो जाती परंतु तो आजकल की स्थिति यह है कि कोई छोटा मोटा चमत्कार मिल जाए इसकी वजह से फिर शिष्यों की एक पूरी की पूरी फौज खड़ी निकल ली जाए चमत्कार के बहाने परंतु तो ऐसे जो चमत्कार है वे बहुत दिन चलते नहीं है और वे परमार्थ तक ले जाने वाले नहीं होते वे गुरु को धन संचय करने में सहायक तो होते हैं गुरु को यश प्रदान करने में सहायक तो होते हैं परंतु जीव का कल्याण करने वाले वे नहीं होते हैं इसलिए श्रीमद गुरुदेव के पास में जाकर के उनके चमत्कारों के चक्कर में न पढ़ करके और उनसे चमत्कार हमको प्राप्त हो जाए इसके चक्कर में न पढ़ करके मेरे जीवन का कल्याण किससे हो यह प्रयास करना चाहिए गुरु के पास में जाकर के मेरे पास में को कोई सिद्धि आ जाएगी मैं भी धन इकट्ठा करूंगा ये जीवन का लक्ष्य नहीं है बल्कि ये नीचे गिराने वाला लक्ष्य हो जाए इसलिए गुरु के पास में जाकर के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर. माथा कट गया पृथ्वी के ऊपर गया उस समय हाहाकार मच गया प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु कहे सबे कहो कृष्ण हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि सब लोग कृष्ण कृष्ण हरी ऐसा कहो और उस समय सबको चेतना की प्राप्ति हुई और सारे बौद्ध मिल करके उस समय कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे इस प्रकार महोन महाप्रभु चलते हुए त्रिमल जो है वहां पर पधारे शिवकांक्षी आए शिवजी का दर्शन किया विष्णुकाशी आए वहां पर प्रभु ने शिव श्री विष्णुकांक्षी में बड़ा सुंदर नृत्य किया है और श्री महादेव जी उनका भी दर्शन किया फिर पक्षी तीर्थ जो हैं उनमें श्री महाप्रभु पधारे श्वेत बराह का दर्शन किया है शिव का का भैरवी देवी कावेरी तीर पर श्री महाप्रभु आए अनेक अनेक माने तीर्थ जो हैं वो तीर्थ यहाँ पर रूपन किए गए हैं इनको ये जो तीर्थ हैं इनको एक सूची समझना चाहिए इनको बहुत कुछ अः मार्ग नहीं समझना चाहिए तो कई बार मार्ग की दृष्टि से ये देखेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा कोई पूर्व में है कोई दक्षिण में है पश्चिम में है तो ये अंतर हो जाएगा तो बहुत यो झिक चलना पड़ेगा वो एक क्रम नहीं है परंतु एक सूची है ये प्राय सभी जगह यही शैली को अपनाया गया श्री बलराम इन स्थानों पर गए परतु यदि उन उसी क्रम से चलें तो वो बड़े उल्टे सीधे हैं इसलिए वे सूची हैं कि इन इन तीर्थों पर गए यहां तक तो ठीक है परंतु ये मार्ग है ऐसा नहीं समझना चाहिए महाप्रभु चलते चलते फिर अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए कावेरी तेज स्नान करी देखे रंगनाथ शिरंगनाथ भगवान की जय कावेरी का, का दर्शन किया रंगनाथ पधारे वहां पर श्री प्रभु स्तुति कर रहे है उस समय कहीं आषाढ़ का महीना आ गया एक एकादशी से चातुर्मासे प्रारंभ हो गए महाप्रभु उसी समय आषाढ़ में कहीं चातुर्मास में पहुंचे श्री वैष्णव एक वैंकट भट्ट नाम एक वैंकट भट्ट नाम करके श्री वैष्णव हैं इन्होंने श्रीमद महाप्रभु का को निमंत्रण दिया महाप्रभु का सम्मान किया घर में लाकर के चरण धोकर के महाप्रभु को बैठा करके भिक्षा प्राप्त कराई है भिक्षा कराई है और कह रहे हैं कि महाराज चातुर्मा से आ गया है अब कृपा करके आप चातुर्मा पर्यंत एक स्थान पर रहेंगे संन्यासियों का नियम है चाचुन मास से करते हैं इसलिए मेरे घर पर रहो अब चार महीने तो कोई नहीं रहता है परंतु तो एक महीने तो कहीं मासे सन्यासी गण भी करते एक महीने तो एक स्थान पर रहते हैं चार महीने रुकना तो बड़ा थोड़ा अशुद्धा हो जाता है बहुत सारे कार्य भी रहते हैं परंतु वहां पर तो वो चार महीने इनके यहां पर रहे तार घरे रहे प्रभु कृष्ण कथा रसे भट्ट संगे गोंडाइला सुखे चार मास प्रभु उस समय रहे और श्री वेंकट भट्ट उन वेंकट भट्ट के साथ में श्रीमद महाप्रभु ने चार महीने आनंद पूर्वक रहे और उस समय श्री गोपाल भट्ट जी उनको श्रीमद महाप्रभु ने विशेष रूप से स्नेह प्रदान किया इनके ऊपर विशेष रूप से कृपा की और महाप्रभु का दर्शन करने के लिए लक्ष लक्ष, लक्ष लोग आए कृष्ण नाम का आच, आचरण करते हुए विराजमान कावेरी का स्नान श्री रंग का दर्शन प्रेमावेश में श्री महाप्रभु श्रीरंगम में नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्रे क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण देवालय बसी करे गीता आवर्तन वहां पर एक ब्राह्मण निवास करते हैं कावेरी के क्षेत्र में ही श्रीरंगम के क्षेत्र में ये देवालय में निवास करते हैं किसी मंदिर में और गीता का पाठ करते हैं अष्टादशाध्याय पढ़े आनंद आवेश अष्टाध्याय अठारे अध्याय गीता ये निरंतर आनंद के आवेश में पढ़ रहे हैं और अशुद्ध अशुद्ध गीता का पाठ कर रहे हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए गीता का अशुद्ध पाठ कर रहे हैं और लोग इनका हंसी कर रहे हैं देखो अशुद्ध पढ़ रहा है परंतु तो उनको कोई परवाह नहीं प्रेम अश्रु पुलक रेषेद ये ब्राह्मण के उत्पन्न हो रहे हैं गीता पाठी ब्राह्मण के महाप्रभु इनके पास में आए और महाप्रभु इनसे पूछ रहे हैं कि आहा आपको गीता पाठ करते हुए ऐसे आंखों में आंसू ऐसा कंप रोमांच हो रहा है आपको बड़ा आनंद आता है कौन सा अर्थ आपके हृदय में स्थुित हुआ इस पंक्ति से कौन सा अर्थ निकल रहा है जिसके कारण आप ऐसे रोमांचित हो रहे हैं वो ब्राह्मण बोला कि मूर्ख आमी शब्द अर्थ न जानी मैं तो मैं तो अंगूठा टेक हूं मैं शब्द के अर्थ को नहीं जानता हूं शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी गुरुजी ने कहा गीता पढ़ा करो इसलिए मैं शुद्ध अशुद्ध कुछ भी हो गीता पाठ करता हूँ अशुद्ध पाठ करता हूं मुझे बहुत आनंद आता है बोल क्या अर्थ निकलता है बोल मेरे अर्थवर्ष तो मैं जानता नहीं हूं जब गीता के श्लोक पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है कि अर्जुन रैया रज्जुधार के श्री कृष्ण अर्जुन के रस के ऊपर बैठे हैं उन्होंने घोड़ों की लगाम को पकड़ा पकड़ रखा है उनके हाथ में चाबुक है और श्याम सुंदर होकर के वे रथ को हांक रहे हैं अर्जुन कुछ पूछता है ये उपदेश देते हैं क्या पूछा क्या उपदेश दिया ये मतलब नहीं मैं तो बस उन गीता उपदेशक के रूप का दर्शन करता हूं और रूप का दर्शन करके गीता का श्लोक पढ़ते ही उनका दर्शन करता हूं और मुझे आनंद का आवेश होता है जब तक गीता पढ़ता रहता हूं तब तक उनका दर्शन मुझे मिलता रहता है इसीलिए गीता छोड़ने का मेरा कभी इच्छा नहीं होती है और मैं गीता पढ़ता रहता हूं महाप्रभु बोले धन्य धन्य महाराज प्रभु कहे गीता पाठे तुम और अधिकार वास्तव में गीता पाठ में अधिकार यदि किसी का है तो तुम्हारा ही तुमने गीता पढ़ना जाना और जो गीता का व्याख्यान करने वाले हैं वे जानते हैं कि नहीं जानते हैं परंतु तुम गीता के तत्व को जान के तुमने गीता के प्रतिपाद्य को दर्शन कर लिया है गीता का प्रतिपाद्य श्री कृष्ण है और उनका तुमने अच्छी तरह से दर्शन कर लिया तो प्रभु कहे गीता पाठे तोमार अधिकार गीता पाठ में तुम्हारा अधिकार है तुम ही से जाने ही जाने हो ए गीता अर्थसार वास्तव में गीता के अर्थसार को तुमने ही जाना और कोई दूसरे ने गीता के अर्थसार को नहीं जाना है ऐसा कहकर के श्रीमद महाप्रभु ने उस गीता पाठी ब्राह्मण का कावेरी जी के किनारे आलिंगन किया है जैसे ही आलिंगन किया ये तो प्रभु के चरणों को पकड़ करके प्रभु की स्तुति कर, कर रहा है कि आज आपका दर्शन करके मुझे परम परम सुख की प्राप्ति हुई मैंने जान लिया जान लिया कि सही कृष्ण तुम्हें मोरे मन लाए वास्तव में तुम ही वो कृष्ण हो जिसने मेरे मन को चुरा लिया है और गीता पढ़ने से मुझे जिस कृष्ण जिन कृष्ण पार्थ सारथी कृष्ण का दर्शन होता है वो पार्थ सारथी स्वरूप को मैं तुम में ही देख रहा हूं आज कृष्ण की स्फूर्ति से इस ब्राह्मण का मन अत्यंत अत्यंत निर्मल हो गया है महाप्रभु के तत्व को भी उसने इसीलिए जान लिया नहीं तो महाप्रभु के तत्व को कोई दूसरा नहीं जान सकता है परंतु तो निर्मल चित्त था इसलिए उसने जान लिया कि ये कृष्ण ही हैं इस प्रकार श्री वेंकट भट्ट के घर में श्रीमद महाप्रभु रहते हैं गौरवचंद और निरंतर भक्त संगे कृष्ण कथा रंग भक्त के संग में निरंतर निरंतर ये कृष्ण कथा रंग करते हुए विराजमान होते हैं श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण श्री वेंकट भक्त ये लक्ष्मी नारायण के सेवक हैं और उनकी निष्ठा देख के श्रीमद महाप्रभु को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई महाप्रभु इनके साथ में कभी हास हास भी कर रहे हैं वेंकट भट्ट के साथ में महाप्रभु को एक दिन वैंकट भट्टी के साथ में हंसी करने की सूझी और हंसी करते हुए बोले कि भट्ट तुम लक्ष्मी ठकोराणी कांत बक्षस्थल बता पतिव्रता शुरमणि तुम्हारी जो आराध्या लक्ष्मी ठकोरानी है ना वे अपने कांत श्री नारायण उनके बक्षस्थल पर स्थित हैं पतिम्रता श्रोमणी है परंतु तो हमारे ठाकुर तो लक्ष्मीपति है नहीं हमारे ठाकुर तो गोपाल हैं वे तो गैया चराते हैं गोचारण करते हैं अमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारण वे गोप हैं गोचारण करते हैं परंतु तो देखो देख लो हमारे ठाकुर ने लक्ष्मी के जो नारायण के बक्षस्थल परम वैकुंठ पर की जो अधिकारि हैं, उनके भी चित्त को हमारे ठाकुर ने हरण कर लिया तो हमारे ठाकुर ने उनके चित्त को भी तुम्हारी लक्ष्मी के भी चित्त को हरण करने वाले हमारे ठाकुर हैं साधु हैया कहने चाहे ताहर संगम हाय हाय कैसी साधु है तुम्हारी लक्ष्मी जो हमारे कृष्ण के साथ में मिलन चाहती है कहा गया उनका पति हमारे कृष्ण के साथ में भी लक्ष्मी मिलन करना चाहती हैं। तुम तो कहते हो बड़ी पतिब्रता हैं, परंतु तो हमारे गोप कृष्ण के साथ में महापटरानी होकर के भी वैकुंठ की अधीश्वरी होकर के भी वे मिलन प्राप्त करना चाहती हैं। और देखो ए लागे सुख भोग छाणी चिर काल चिरकाल कितना वैकुंठ का सुख महापरम व्योम का सुख उस चिर के सुख को छोड़ करके व्रत नियम करी तप करीला अपार हमारी ब्रज में आकर के बेलवन में वो तुम्हारी लक्ष्मी तप कर रही हैं और व्रत करती हैं ये यद्वां छे श्री लल्ला चरत तपाह ब्याह सुचरम धृत व्रता और बहुत दिन से तप कर रही हैं कामनाओं को छोड़ करके श्री भट्ट पे कोई उत्तर नहीं बना वेंगट भट्ट पे महाप्रभु के इस परिहास का पर भट्ट जैप मिटाते हुए बोले बोले अरे भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप कृष्ण नारायण तो दोनों एक हैं अब कृष्ण थे अधिक लीला वैदि रूप कृष्ण में लीला विरग्जता अलग है यदि हमारी महारानी लक्ष्मी यदि तुम्हारे कृष्ण के साथ में यदि रास करना चाहें उनके साथ में विलास करना चाहें तो उनका कोई पाति खंडित थोड़ी हो जाता है वो कृष्ण नारायण कोई अलग अलग थोड़ी हैं कृष्ण नारायण तो एक है उससे उनका कोई पातिम्य खंडित थोड़ी हो जाता वैद्य लीला कृष्ण में अधिक है इसलिए वे आकर्षित हो जाती है इसलिए तार स्पर्श नहीं आए पातिव्रत पतिब्रता धर्म कृष्ण का स्पर्श करने पर भी लक्ष्मी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा के लक्ष्मी चाहें कृष्ण संगम एक रस का आस्वादन मात्र प्राप्त करने के लिए कौतुक के लिए श्री लक्ष्मी कृष्ण का संगम चाह रही है भक्त सामने सिद्ध में भी यह बात कही गई है कि सिद्धांत तत्व भेदेपी श्री श्री कृष्ण स्वरूप्य कृष्ण रूप हमेशा रस में कृष्ण रूप अधिक श्रेष्ठ है इसलिए कृष्ण के संग रहने पर पतिम्रता धर्म का नाश नहीं होता है बल्कि रास विलास की और अधिक प्राप्ति हो जाती है इसलिए बिनोदनी लक्ष्मी की अभिलाषा है प्रभु कह रहे हैं कि दोष नहीं ठीक है तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात मान ली कि लक्ष्मी जी की पतिव्रता धर्म में कोई अंतर नहीं आया फिर भी लक्ष्मी को रास की प्राप्ति नहीं हुई ऐसा मैंने सुना है कि लक्ष्मी को रास की प्राप्ति नहीं हुई यह क्या बात है रास की प्राप्ति हो जाती तब तो चलो मान लेते परंतु तो प्राप्ति नहीं हुई फिर भी तब किए जा रही है नायत प्रसादम सौराम उद्धव जी प्रार्थना करते हुए श्रीमद भागवत में कह रहे हैं कि लक्ष्मी को भी जो सुख नहीं मिला आज रासोत्सव में श्याम सुंदर की गलवियां दे करके जो गोपी नृत्य कर रही है उनका जो सौभाग्य वो कहीं दूसरी जगह नहीं है लक्ष्मी को कृष्ण नहीं मिले इसका क्या कारण है जबकि तप करने पर श्रुति गणों को कृष्ण मिल गए इसका उत्तर दो प्रयास हो रहा है महाप्रभुश्लोक भी दे रहे हैं कि निवृत्तमयोगी जो हृदय स्मरणा श्रुतियों को कृष्ण की प्राप्ति हो गई पंत लक्ष्मी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई श्रुति ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया लक्ष्मी नहीं पाया इसका कारण क्या है भट्ट कहे ये हा नारी मोर मन बोले इसका कारण हमको पता नहीं श्री भट्ट ने यहां पर हथियार डाल दिए बोले श्रुति को प्राप्ति हो गई लक्ष्मी को प्राप्ति नहीं हुई इसका कारण क्या है श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सुनो इसका कारण मैं बताता हूं श्री कृष्ण का माधुर्य ऐसा है कि वो सबको आकर्षित करता है कृष्ण का माधुर्य ऐसा ही है कि वो लक्ष्मी को भी आकर्षित करेगा सारी देवानाओं को आकर्षित कर लेगा जितनी भी प्रतिमृत सबको आकर्षित कर लेगा तो आकर्षित होने से ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं कृष्ण की प्राप्ति होगी तब जब जबकि कोई राधिका का अनुगत्य ग्रहण करेगा तब गोपी होकर के उसको जन्म मिलेगा और गोपी होने पर तब रास की प्राप्ति होगी श्रुतियों ने राध का अनुगत्य ग्रहण कर लिया और श्रुतियों ने अपना देवी पना छोड़ दिया और ये स्वीकार कर लिया नहीं हम गोपी बनने के लिए तैयार हैं तो यदि कोई गोपी बने और राधिका का ग्रहण करे गोपी बनने से भी केवल लहंगा फरिया धारण कर ले इससे भी कृष्ण मिल जाएंगे तो वेश धारण करने से भी कृष्ण नहीं मिलेंगे गोपी भी बने और गोपी बनने के साथ साथ राधिका का ग्रहण करे उनसे कहीं रास की प्राप्ति हो जाएगी श्रुतियों ने ऐसा ही किया देवी पना छोड़ करके गोपी बनी और गोपी बन करके उन्होंने राधिका का अनुगति भी ग्रहण किया परंतु तो लक्ष्मी दोनों काम नहीं कर रही लक्ष्मी न तो अपना देवी पना छोड़ रही है और ना लक्ष्मी श्री राधिका का अनुगति ग्रहण कर रही तो ठाकुर कहते हैं भैया ये देवी है तो किसी देवता का पल्ला पकड़ हम तो गोप हैं जो गोपी बनेगी वो हमारे साथ में रास करेगी जो देवी बनी है वो जा रही देवता के पास और वहां पर भी यदि राधिका का अनुगत्य ग्रहण किया श्री राधिका कहेंगे तो श्याम सुंदर का उनके साथ में मिलन होगा नहीं तो उनका मिलन नहीं होगा जब तक चाहे स्वपक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो राधिका का अनुगत्य ग्रहण करेगी तो श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त तो होगा ब्रिज लोके भावे यही करे भजन से जन पाए ब्रिजे ब्रजेंद्र नंदन एक निष्कर्ष निरूपण कर दिया कि ब्रिज के लोक भाव से जो भजन करे अब ये ब्रिज का लोक भाव कैसे मिलेगा यही है स्वरूप दीक्षा। श्रीमद गुरदेव के द्वारा स्वरूप दीक्षा प्राप्त हो और किसी को ये अनुभूति श्री गुरदेव करा दे कि श्री किशोरी जी ने तुझे ये नाम दिया है ये बेश दिया है ये तेरी सेवा है तेरी ये पराकाष्ठा है इस यूथ में तू है इन गुरदेव उनके गाइडेंस में तुझे रखा गया है उनके अनुगति में तू ये सेवा करे तो नाम रूप वेश संबंध यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा जिनकी है कहां तेरा निवास है ये ग्यारह भाव धारण करते हुए ब्रिज लोके भावे ब्रिज लोक भाव के साथ में करे भजन ये वृंदावन की सारी वृंदावन की उपासना पद्धति यही है कि उस समय धार्य आपनो रूप अपना रूप धारण करके अपने परकर के साथ में युद्ध में में में सेवा में मिल जाए भी सब जगह ये कि अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप में श्री गुरुदेव ने जो स्वरूप कृपा करके प्रदान किया उस स्वरूप को प्राप्त करके फिर ब्रज भाव स्वरूप को धारण करके मिले स्वामी श्री हरदास कर पंकज परस माथ मानो रचखच चंद्र का रखी सु सखियन साथ श्री स्वामी हरदास ने श्री बयान देव जी कह रहे हैं कि मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा माथे के ऊपर हाथ नहीं रखा मानो चंद्र का मुझे धारण करा श्री स्वामी हरदास कर पंकज परस माथ माथे के ऊपर हाथ रखा और हाथ के साथ ही मानो मानो रच खच चंद्र का रखी सुखियन साथ मुझे स्वरूप प्रदान कर दिया और मंजरी स्वरूप प्रदान करके सखी स्वरूप प्रदान करके सखियों के साथ में मुझे रखा और फिर मैं इच्छा द्वैत धारण करके विराजमान उनकी इच्छा के अनुसार ही सेवा करने के लिए कहीं द्वैत भाव धारण करके मैं ना दैत ना नैत बल्कि इच्छा द्वैत होकर के मैं उनकी सेवा करते हुए विराजमान तो ये पूरे रस रस्क, रस्तों की ये भावना होकर के ही विराजमान तो क्या निष्कर्ष ये देखिए चैतन चरता में कहने के लिए तो कथा वर्णन की जा रही है महाप्रभु की लीला पंत तत्वता ये लीला ग्रंथ ही नहीं है ये तो सिद्धांत ग्रंथ श्रीदाया जी कहते हैं चैतन चिता को लीला ग्रंथ मत समझना ये सिद्धांत ग्रंथ और पूरा सिद्धांत छोटी छोटी प्यारों में यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया तो एक प्रयास के माध्यम से ही एक सिद्धांत निष्कर्ष दे दिया गया कि ब्रिजलोके भावे यही भजन से जनपाए ब्रज ब्रजेंद्र नंदन जो ब्रजलोक भाव से भजन करेगा उसे ब्रिज में नंदन की प्राप्ति होगी और पश्चिम महाप्रभु का आवतार इसी अवतारि भक्ति को प्रदान करने के लिए हुआ था तो नायम सुखापो देनाम गोपिका सुपो ज्ञान नाम चाक चाकूता नाम चा, यथा भक्त मतान ये दुरू पर कर श्रुति ये सब गोपी गणों का आनुगत्य ग्रहण करके विराजमान है श्रुतिया परंतु लक्ष्मी ने कही आनुगत्य ग्रहण नहीं किया श्रुतियों ने गोपी गणों का आनुगत्य ग्रहण कर लिया और वे श्री यशोदा नंदन का गोपी भाव से भजन कर रही हैं कृष्ण गोप जाति हैं और उनकी प्रेसी भी गोप जाती ही होनी चाहिए गोपी ही होनी चाहिए देवी वा अन्य स्त्री कृष्ण ना करो अंगीकार यदि कोई देवी है या अन्य स्त्री है उसे कृष्ण अंगीकार नहीं करते हैं गोपी जाति कृष्ण गोपी प्रेसी कृष्ण गोपी गोप जाति हैं और वे गोपी प्रेसी को ही अंगीकार करते हैं इसलिए कृष्ण की प्रिया या प्रिया परिकर में अवस्थित होना है तो हमको भी मंजरी भाव जानना चाहिए अतः शास्त्र कह रहे हैं न भावो मंजरी भावात्म अन्यूयागु याचे किंतु प्रेमामृत कामे साधु संगति मंजरी भाव के अलावा और कोई दूसरा भाव श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाला नहीं है इसलिए श्री किशोरी जू कृपा करके अपनी मंजिली के रूप में मुझे स्वीकार कर ऐसा भाव धारण करेंगे तो श्री कृष्ण की मधुर लीला का दर्शन होगा अन्यथा मधुर लीला का दर्शन नहीं होगा अन्य देह नापाई रास बिलास अन्य देह में रास बिलास प्राप्त नहीं होता है प्रभु कहे भट्ट तुम न कर संशय स्वयं भगवान कृष्ण है श्री प्रभु वेंगट भट्ट का तो मुख उतर गया बोले हम तो नारायण की आराधना करने वाले हैं। हमको तो कभी कैसे होगा क्या होगा तो श्री प्रभु लीप आपूर्ति करते हुए कह रहे हैं बोले ये तो हमने तुमसे पर्यास की बात कही कि तुम्हारी लक्ष्मी हमारे कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती हैं परंतु तो हमारे कृष्ण की स्थिति यह है कि कभी कृष्ण चार भजा धारण कर लें तो राधा राधारानी हाथ जोड़ करके चली जाती और श्री विष्णु स्वरूप यदि कृष्ण प्रकट करें तो विष्णु स्वरूप रहता नहीं है एक बार आंख मिचौनी खेलने के खेल में श्री कृष्ण किसी गुफा में जाकर के लता ग्रह में जाकर के पैठा कृष्ण में चतुर्भुज में वहां पैठा गांव में किसी गुफा के भीतर कुंज के भीतर छिप गए तो कृष्ण तो छिप गए परंतु उनके अंग कांकी थोड़ी छिपेगी उनकी सुगंध थोड़ी छिपेगी सुगंध बाहर आ रही है तो कृष्ण की गंध को सुन सुन करके सारी गोपीकाग जैसे ही कुंज के भीतर गई कृष्ण हड़बड़ा करके अपने आप को छपाने के लिए दो की जगह चार भुजा प्रकट कर लेते हैं चतुर्भुज होकर के जैसे चार भुजा देखी सारी गोपी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं कि हे नारायण हमको कृष्ण प्राप्ति हो ऐसे आशीर्वाद दो और दंडोत करके लौट आए जब प्रिया जी उस कुंजे के भीतर घुसी प्रिया जी के, के आते हुए ही देख करके श्री कृष्ण घबरा गए और जो चार भुजाएं उन्होंने प्रकट कर रखी थी उनमें दो भुजा भीतर छिप गई दो भी, भीतर घुस गई है पैठा चतुर्भुज तो श्री कृष्ण के आगे नहीं श्री राधिका के आगे श्री कृष्ण का चतुर्भ्य रूप भी नहीं रहता है तो आवेश पूर्वती वैष्णवी अपन भुजई जिष्णु भी कभी श्री कृष्ण वैष्णव स्वरूप को प्रकट करें उस समय व्यासाम हंत चतुर्भ्य अद्भुत रुचिम रागोदय कुंजती चार भुजा वाला अद्भुत रुचि वाला जो स्वरूप है वह भी कुंत्री उसमें भी दो भुजाएं संकुचित हो जाती हैं और श्री प्रिया जी उनका स्नेह भी संकुचित हो जाए श्री कृष्ण स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप के साथ में श्री राधिका का मिलन कभी भी नहीं हो सकता है तो ये श्री राधिका प्रेम की अपूर्वता है दुख न मान भट्ट कैल परिहास वैंकट भट्ट तुम दुख मत मानना मैं तो तुम्हारे साथ में हंसी कर रहा हूं शास्त्र सिद्धांत सुनो वैष्णव विश्वास शास्त्र का सिद्धांत सुनो कृष्ण नारायण यही छे एक ही स्वरूप गोपी लक्ष्मी भेद नहीं है एक रूप जैसे कृष्ण नारायण एक है ऐसे लक्ष्मी और श्री गोपी ये भी राधिका ये भी दो स्वरूप नहीं है ये दोनों भी एक स्वरूप होकर के ही विद्यमान है गोपी द्वारा लक्ष्मी करे कृष्ण संगास्वाद लक्ष्मी जी के तीन स्वरूप हैं लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है जो कि कृष्ण अंग नहीं है अर्थात श्री नार के बक्षस्थल पर श्रीवत् चिन्ह होकर के जो विराजमान है कृष्ण अंग संग भी लक्ष्मी उनको कृष्ण प्राप्ति निरंतर है उनमें कोई बाधा नहीं वे तो कृष्ण के अंग में ही लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है श्री राधिका में तादात होकर के श्री लक्ष्मी विराजमान है महाप्रभु यहां पर यही कह रहे हैं कि गोपी द्वारा लक्ष्मी करे कृष्ण संगा स्वार्थ श्री राधिका में तादात्म्य बंद होकर के जो श्री लक्ष्मी हैं वे कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त कर रही तीसरी लक्ष्मी है जो के कहीं ब्रज में दासी बनकर के विराजमान है मंजरी भाव धारण करके गोपी सखी भाव धारण करके जो श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त कर रही है तीसरे प्रकार के एक चौथे प्रकार की लक्ष्मी है जो कि अपने देवी अभिमान को नहीं छोड़ रही है और राधा का अनुगत्य ग्रहण नहीं कर रही ऐसी जो लक्ष्मी है बेटा टप टप टपाती रहो जाओ वे बेलवल में तप करती रहो तो जो कृष्ण अंग संगनी है जो राधा का अंग संगनी है जो अनुगत्य ग्रहण किए हुए हैं उन लक्ष्मी को तो श्री कृष्ण संघ की प्राप्ति है परंतु जो अपने देवी अभिमान को नहीं छोड़ती हैं और जो राधिका अनुभ्य ग्रहण नहीं करती हैं ऐसी लक्ष्मी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं है क्यों इतना सा श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि गोपी कृष्ण में जैसे नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है ऐसे लक्ष्मी और राधिका में कोई अंतर नहीं है शास्त्र कहते हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधेका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधिका में जितनी भी लक्ष्मी हैं वे सर्वस्वरूप श्री राधिका में विराजमान जितनी भी प्रियाएं हैं वे सारी प्रियाओं में श्री राधिका का अंश विद्यमान है और राधिका के भीतर अवतारणी के भीतर सारे अवतार विराजमान हैं जैसे अवतारी कृष्ण के भीतर सारे अवतार विराजमान है ऐसे ही अवतारणी श्री राधिका के भीतर सारी जितनी भी प्रियागण हैं उन सबों के अंश विद्यमान है यह सिद्धांत स्थापित किया जैसे एक मणि उसमें कहीं पीला रंग निकल रहा है कहीं लाल रंग निकल रहा है तो जैसे एक जो मणि है वैदुर मणि वह अनेक रंगों को प्रकट करती है इसी प्रकार एक श्री राधिका ही अनेक प्रियाओं के रूप में अलग अलग अवतारों में विराजमान है इस प्रकार आनंद पूर्वक श्री महाप्रभु ऐसी चर्चा करते हुए श्री वेंकट भट्ट उनके यहां पर विलास करते हुए विराजमान हो चार महीने रहे चातुर्माश पूर्ण होने पर आज्ञा लेकर के श्री श्री रंग का दर्शन करके श्रीरंग कृष्ण ही हैं, कृष्ण का ही स्वरूप है उनका दर्शन करके श्री महाप्रभु उस समय चले बड़े कठिन से वेंकट भट्ट ने विदा है। परमानंद पूरी तहा रहे चतुर्मास शून्य महाप्रभु गेला पूरी गोसाई पाठ इसके पश्चात ऋषभ पर्वत के ऊपर महाप्रभु गए हैं वहां पर आपने देखा कि परमानंदपुरी वे चार मास यहां पर रहे इसलिए श्री महाप्रभु परमानंदपुरी वहां गए और परमानंदपुरी के चरणानंद में वंदना की श्री परमानंदपुरी ये श्रीमंद महाप्रभु के आ, काका गुरु है ईश्वरपुरी जी और परमानपुरी जी ये दोनों ही महाश्री माधवनपुरी के शिष्य हैं और परमानपुरी इनके काका गुरु हैं इसलिए अपने काका गुरु के पास में ये गए प्रभु कहे तुम पूर्ण आयस नीला चले क्या आप कृपा करके नीला चल आना मैं सेतु होकर के वहां जल्दी से पहुंच रहा हूं ऐसा कहकर के श्री परमानु तुम जी से मिलकर के श्रीमद महाप्रभु आगे बढ़े अब देखिए एक सिद्धांत के श्रीमद गुरुदेव का दर्शन या वैष्णव का दर्शन वो भी भगवत दर्शन के समान ही इसलिए महाप्रभु जागूझ करके श्री परमानुरी जी के पास में वहां गए हैं और श्री ऋषभ पर्वत जो है उस ऋषभ पर्वत के ऊपर वहां गए श्री महाप्रभु उस समय श्री शैल गए और श्री शैल जाकर के वहां पर श्री महाप्रभु जी ने दर्शन किए पार्वती जी और दुर्गा देवी दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रीमंत महाप्रभु का वहां सत्कार किया महाप्रभु जो हैं उनको तीन दिन भिक्षा दिल और इंद एक ब्राह्मण के रूप में तीन दिन तक महाप्रभु को दीक्षा दी फिर महाप्रभु दक्षिण मथुरा में आए हैं काम को हारे दक्षिण मथुरा में वहां पर एक राम भक्त विरक्त विप्र रहते महाप्रभु कृतमाला नदी के किनारे स्नान करने के लिए जब गए सामने वो राम भक्त उनकी कुटिया दिख गई तो महाप्रभु इनके पास में चले गए ये परम द्रखते हैं भिक्षा की विवेक विपर्पाक नहीं करे महाप्रभु के साथ में ये राम भक्त रामदास खूब चर्चा कर रहे हैं भक्ति की चर्चा कर रहे हैं चर्चा करते करते संध्या के चार बज गए और भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है। बस भजन भजन हो रहा है और भोजन की कोई बात नहीं तो राम भक्त से ही विप्र विरक्त महाजन कृष्ण माला स्नान कर आइला तार घरे भिक्षा की विवेक विप्र पाक नहीं करे परंतु ब्राह्मण अभी भी कोई रसोई नहीं कर रहे हैं पाक नहीं कर रहे हैं महाप्रभु ने ब्राह्मण को चेताया कि महाशय जी मध्यान्ह पाक नहीं हो <laughs> मध्यान्ह हो गई है अभी तक रसोई का कोई सूत कपास नहीं है रसोई की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है ये क्या हो रही है विप्र कह रहे हैं कि प्रभु मोर अरण्य बसतीर सामग्री बने ना मिले संप्रति बोले हम जंगल में रह रहे हैं प्रभु मोर अरण्य बसती मेरे प्रभु जंगल में रहते हैं सीता जी का हरण हो गया घर में कोई ध्यान से भोजन कराने वाला है नहीं लक्ष्मण जी गए हुए हैं अब जंगल में कभी भोजन की सामग्री मिल जाए सरलता से कभी नहीं मिले लक्ष्मण अभी भी लौट करके आए नहीं हैं लक्ष्मण बीन बुनू करके जो भी फल मूल लाएंगे कहीं साव समा वगैरह बीन करके लाएंगे तब रसोई चढ़ेगी तो ऐसे ही है रामचंद्र जी कभी भूखे रह जाए कभी फल मूल खा लें कभी कभी रसोई भी हो जाए लक्ष्मण जैसे कर दे वैसे हो जाए ऐसा ही है बनने अन्न शाक आने में लक्ष्मण तबे सीता कौरे में पाक प्रयोजन श्री लाएंगे सीता जी भी हैं अभी हरण नहीं हुआ है बोले सीताजी जो हैं जब लेकर के आएंगे सामग्री बीन करके लाएंगे तब सीता सीता कौरेवे पाक प्रयोजन तब सीता कोई पाक का प्रयोजन करेंगे महाप्रभु तो गए धन्य धन्य ब्रह्म देवता तेरी बलिहारी जाओ तेरे भाव की <laughs> तार उपासना जाने। प्रभु तुष्ट हिला उनकी उपासना जान करके श्री प्रभु बड़े संतुष्ट हुए अस्तव्य से ही विप्र रंधन करेला और ब्राह्मण इसी भाव में हाय श्री प्रभु को बनवास हो गया है अब वन के फल मूल आ गए हैं थोड़ा जो आया है उसका ही रंधन सीता जी करेंगे ये ब्राह्मण अस्त रूप में रसोई कर रहे हैं प्रभु के साथ में भिक्षा की तीसरा पहल हो गया निर्विंड से ही विप्र उपवास करे एक दिन निर्विड होकर के उपवास उपवास भी कर रहे हैं प्रभु बोले विप्र का करो उपवास बोले आज तो एकादी है नहीं आयु बास क्यों हो रहा है बैठे ठाले आयुब्बास क्यों हो रहा है तुम इतने दुखी क्यों हो इतने हताश क्यों देख रहे हो ब्राह्मण कह रहे हैं हाय हाय हाँ। काल को मैं जीवित हूं मेरे जीवन का कोई प्रवेश नहीं है कोई प्रयोजन नहीं है कहीं अग्नि जलती हुई मिल जाए मैं उसमें प्रवेश कर लूंगा अपने जीवन को छोड़ दूंगा क्यों पर जगन माता महालक्ष्मी सीता राक्षसे स्पर्शल तारे एहा सुनी मैंने कान से सुना है कि जगन माता महालक्ष्मी श्री सीता ठकुर को रावण हरण करके ले गया ये मैंने कान से सुना है ब्राह्मण की कैसे मानसी सिद्ध हो रही भावना कैसी सिद्ध हो रही क्या राक्षसपर्शन तारे करने सुनी राक्षस ने जानकी जी का हरण कर लिया ये सुना है अब शरीर को धारण करके मैं क्या इस दुख में जल रहा है प्रभु कह रहे हैं हैं, हैं ऐसी भावना नहीं करते हैं भैया पंडित होकर के ये कैसे तुम विचार कर रहे हो अरे जानकी जी का जो चिन्मय मूर्ति है उनका क्या रावण स्पर्श कर सकता है क्या रावण ने तो केवल माया की सीता का हरण किया मुक्ष सीता का स्पर्श नहीं किया है इसलिए तुम ऐसा विचार मत करो कि श्री जानकी जी का रावण हरण करके ले गया है रावण कैसे उनका स्पर्श कर सकता है अपराकृत वस्तु प्राकृत गोचर वेद पुराण कहे निरंतर जो प्राकृत जन है उनको अप्राकृत वस्तु का दर्शन नहीं होता है तो मेरे वचन पर विश्वास करो इस भावना का त्याग करो प्रभु के वचन के ऊपर ब्राह्मण ने विश्वास कर लिया और विश्वास करके फिर ब्राह्मण ने भोजन किया रसोई की और रसोई करके ब्राह्मण ने विश्वास कर लिया उसको आश्वासन दे करके प्रभु ने गमन किया आगे चले और वहां पर कृतमाला नदी उन कृतमाला नदी के किनारे श्रीमन महाप्रभु आए वहां पर श्री प्रभु ने स्नान किया है दुर्वेशन नामक जो स्थान है कीर्तमाला नदी के किनारे उस दुर्वेशन स्थान में श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया है और वहां से महेंद्र पर्वत होते हुए श्री परशुराम जी उनकी वंदना की है श्तु बंध में भी श्रीमंद महाप्रभु आए धनुष तीर्थ में स्नान किया वहां धनुष कोटि में श्रीमंद महाप्रभु ने पूर्ण पुराण का पाठ होते हुए सुना इसे पता लगता है कि पुराणों का पाठ मंदिरों के साथ में निरंतर जुड़ा हुआ था और जहां भी मंदिर है वहां पुराणों के पाठ विशेष रूप से जैसे श्रीमद भागवत वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं उसमें श्रीमदभागवत के पाठ और बड़ों को सेवा मिली श्रीमद्भागवत के पाठ की तो मंदिरों के साथ में पुराण उनका और सत्संग वह साथ जुड़ा हुआ तो पूर्व पुराण का पाठ सुना और उसी बीच में पतिम प्रता उक्षा आया श्रीमद महाप्रभु ने सुना माया सीता निल रावण सुनि व्याख्या व्याख्या ने सुना कि रावण ने माया सीता का हरण किया मूल सीता का हरण नहीं किया इस बात को सुनकर के महाप्रभु बड़े आनंदित हुए पतिम श्रोमणि श्री जानकी जी हैं राम की ग्रहणी हैं रावण को देखकर के सीता ने अग्नि की शरण ली और अग्नि ने मूल सीता का आवरण कर लिया उस समय माया सीता को ही रावण हरण करके ले गया है ऐसा जब सुना महाप्रभु ने तुरंत ही उस पेज की कूर्ण पुराण के उस पेज की नकल की नकल करवाई नूतन पत्र लिखिया पुस्तके राखिला और कहा ये पुराना पन्ना तो मुझे दे दो ओरिजिनल जो है और इसकी जगह तुम्हारे पाठ में अंतर नहीं आए इसलिए योग्यों नूतन एक पत्र लेकर के वहां पेज की जगह पेज लगा दिया है नया पेज को तो लगा दिया पुरानी पोथी में और पुराने पत्ते को ले लिया है और पुराना पत्र लेकर के पत्र लया पुनः दक्षिण मथुरा आई शिवन शिव महाप्रु लौट करके दक्षिण मथुरा आए और वहां पर रामदास विप्र को सुनाया बोले देख मैं झूठ नहीं बोल रहा था तुझे प्रमाण चाहिए ना देख पूर्व पुराण में यह लिखा है कि रावण ने छाया सीता का हरण किया मूल सीता का हरण नहीं किया है उस पत्र को दिखाया और दिखा करके फिर लेकर के पत्र को वापस गए और वापस जाकर के जो मूल पत्र है वो मूल जहां पर लिखा हुआ पत्र लिखाए थे उस स्थान पर वहां पर रखा ब्राह्मण को अब बड़े संतोष की प्राप्ति हुई है और संतोष की प्राप्ति होने पर वो ब्राह्मण अब भिक्षा इत्यादि करते हुए उत्तम प्रकारे प्रभु के भिक्षा कराएला अब ब्राह्मण ने उत्तम प्रकार से श्रीमन महाप्रभु को भिक्षा कराई नहीं नहीं हमारी जानकी जी का हरण नहीं हुआ है नहीं तो पहले दुखी हो रहा था कि हमारी जानकी जी का हरण हो गया आप क्या को जी रहे हैं, अपने प्राणों को त्याग के लिए ब्राह्मण रामदास क्या निष्ठा लीला के साथ में कितना अभिनवेश है ये तार्थनापन्न होकर के वो श्री रामदास विराजमान है और श्रीमद महाप्रभु उस समय आनंद पूर्वक दक्षिण मथुरा में आकर के फिर से उस ब्राह्मण को धैर्य प्रदान कर रहे हैं श्री आचार्यों ने यही प्रमाण श्री अः ब्रिज में भी ब्रिजलीला में भी दिए इसी प्रमाण को कि गोपियां उनका पाणग्रहण मूल गोपियों का किसी अन्य गोप के साथ में नहीं है छाया गोपियों का ही पाण्य है तो पाणी होगा वहां पर तो स्पर्श होगा मूल गोपी किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श करेंगे नहीं भले श्री कृष्ण ही उस समय गोप बने हुए हैं गोप बालक बने हुए हैं परंतु तो फिर भी अभिमान तो अलग है इसलिए गोपी कभी स्वीकार करेंगे नहीं तो जो छाया गोपी है उनके साथ में ही पाणी उस समय हुआ मूल गोपियों के साथ में पाणीगर नहीं छाया गोपियों का अन्य गोपियों के साथ में विवाह हुआ और रास के बाद में भी जो मूल गोपी हैं, वे मूल गोपी जब लौट करके आती हैं तो छाया गोपी अंतर्धान हो जाती है छाया गोपी ये पति मन गोपो को केवल धैर्य देती हुई कि हम घर में हैं, उनको उनके विरोध समाधान कर देती है श्रीमद महाप्रभु ताला गए और वहां पर श्री राम लक्ष्मण इनका तिलकाछी में भी पधारे और वहां पर श्री शिवजी जी जो है उनका भी दर्शन कर रहे हैं गजे ने मोक्ष तीर्थ इनका भी दर्शन किया श्री महाप्रभु इनके साथ में जो कृष्णदास ब्राह्मण था काला काली कृष्ण काला कृष्णदास उस समय भट्ट मारी सहतार हईन दर्शक ये भट्टमारी तांत्रिकों के साथ में ये कहीं मिल गया है और भट्टमारियों ने जो तांत्रिक थे उन्होंने उसे स्त्री दर्शन करा करके संपत्ति का दर्शन करा करके उसको बहका दिया महाप्रभु समझ गए कि अरे ये तो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया और अब ये तांत्रिक आज रात को इसका बलदान कर देंगे नरवली दे देंगे महाप्रभु उस समय भट्टमारियों के घर पे आए और इसके पीछे पीछे गए भट्टमारियों के घर में आए शून्य भट्ट मारे उठे अस्त्र लड़िया जैसे ही अस्त्र लेकर के मारने के लिए आए तार तार अंगे पड़े हाथे थे। इनके हथियारी नहीं उठे और इनके हथियार उल्टे इनके गर्दन की पास में ही आकर के इनको मारने के लिए आ रहे हैं खंड खंड हेल भट्ट मारे पलाये चारे उस समय महाप्रभु ने अपना प्रभाव दिखाया और इस चमत्कार के कारण वे अस्त्र महाप्रभु के ऊपर तो उठे नहीं इन भट्टमारियों के ऊपर ही उठे हैं और इनके शरीर गले कट गए ये सब के सब भाग श्रीमंत महाप्रभु पैशनिक उस समय केशधरी विप्रलया करिला गमन श्रीमंत महाप्रभु कृष्णदास के चोटी पकड़ करके खींच करके बाहर लाए और वहां खींच करके बाहर इसको सुरक्षित ले गए हैं और कहा कि अब तुम हमारे साथ में नहीं रहोगे तुम जाओ और ऐसा कह के शिव महाप्रभु ने काला कृष्णदास उनको भेज दिया वापस सही दिन चल आई पैसुनी तीर पैसुनी तीर पर आए वहां पर आदि केशव का दर्शन किया श्री ब्रह्म संहिता की पुस्तक वहां पर श्रीमंद महाप्रभु को प्राप्त हुई और ब्रह्म संहिता का संहिता तो बड़ी है परंतु उसमें से पांचवा अध्याय श्रीमंद महाप्रभु ने पंक्ति करवाई और ब्रह्म संहिता की पोथी लेकर के श्रीमंद महाप्रभु आए फिर जनार्दन पद्मनाभ इनका दर्शन किया है सिंहारी मठ वहां पर गए परि में आकर के श्री शंकर नारायण इनका दर्शन किया माधवाचार्य के स्थान पर उड़पी वहां आए और उड़प कृष्ण में प्रेमोन्माद होकर के श्री उड़पी कृष्ण उनका दर्शन किया है नर्तक कृष्ण परम मनोहर नृत्य करते हुए उड़पी कृष्ण के दर्शन करके गोपी चंद के भीतर गोपीचंदन के एक मिट्टी के ढेले के भीतर श्री उड़पी कृष्ण का स्वरूप छिपा हुआ था माधवाचार्य ने उन श्री गोपीचंदन तो गोपाल मूर्ति गोपीचंदन से ढकी हुई थी नौका में रखी हुई थी जैसे मिट्टी जा रही है गोपी जा रहा है श्री माधवाचार्य ने उस ढेले को उठा लिया किसी तरह से प्राप्त कर लिया और लाकर के जैसे ही उसको स्नान कराए वैसे मिट्टी मिट्टी सब गोपी चंदन सब ढुल गया और परम सुंदर नृत्य करते हुए श्री उड़पी कृष्ण का आविर्भाव हुआ बोलो उड़पी कृष्ण महाराज की जय उड़की उड़पी कृष्ण का श्रीमंद महाप्रभु ने दर्शन किया उनके अवतार चरित्र को जाना है प्राकट चरित्र को जाना है तत्ववादी तो वहां पर जो आचार्य थे उनके साथ में श्री महाप्रभु का वाद विवाद हुआ द्वैत मत के माध्वाचार्य पद के ऊपर जो विराजमान थे उनके साथ में आचार्य कहे है वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पण यही है कृष्ण भक्त श्रेष्ठ लक्षण वर्णाश्रम धर्म करते हुए धर्म को जितने भी कर्म किए हैं वर्णाश्रम धर्म उनको यदि कृष्ण समर्पित कर दिया जाए तो ये कृष्ण भक्त के श्रेष्ठ लक्षण है पांच प्रकार की मुक्ति पाने के लिए वैकुंठ गमन करना चाहिए प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन कृष्ण प्रेम सेवा खले परम साधन पंत महाप्रभु ने उस समय तत्ववादी आचार्य के साथ में शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करते हुए कहा कि श्रवण कीर्तन इनके द्वारा ही प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है कर्म समर्पण करने से प्रेमा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती कर्म समर्पण करना तो केवल इतना सा मात्र स्थापित करेगा कि मरज कर्म का बंधन हमको नहीं मिले हमने अच्छी वस्तु जो समर्पित की है उसको हम आपको समर्पित कर रहे हैं जो पाप किए हैं उनके फल को भोगने के लिए हम तैयार हैं। बाजार से आम लाए एक किलो उनमें दो आम सड़े निकल गए उनको उठा करके बाहर फेंका जो अच्छी वस्तु है उसको ठाकुर को समर्पित करेंगे इसलिए इसी तरह से एक भक्त का भी कर्तव्य है कि जितने भी अच्छे पुण्य कर्म कर रहा है सत्कर्म कर रहा है उनको तो ठाकुर को समर्पित करेगा और जो पाप बन गए हैं उनको खबरवार नहीं वो अपराध हो जाएगा पाप कर्म के फल को भोगने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए ठाकुर का नाम ऐसा है कि ठाकुर अपने आप ही नामाभास मात्र से भी अजामिल के पाप दूर हो गए ऐसे नामाभास से भी पापों को ठाकुर अपने आप दूर करेंगे नहीं करते हैं तो पाप के फल को कहीं दंड के रूप में भोगते हुए साधक को विराजमान रहना चाहिए दुख नहीं मानना चाहिए परंतु अच्छी वस्तु ठाकुर को समर्पित की जाए ज्ञानी की स्थिति यह है कि वह पाप को भी ठाकुर को समर्पित करता है पुण्य को भी ठाकुर को समर्पित करता है परंतु भक्त सत्कर्म को ही समर्पित करता है परंतु श्री मध्वाचार्य पीठ पर जो आचार्य थे उनने ये कहा कि कर्म समर्पण यही सर्वश्रेष्ठ साधन है वर्णाश्रम धर्म का पालन करो और कर्म समर्पण करो परंतु तो श्री महाप्रभु ने इस मत का खंडन किया और कहा नहीं कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन कृष्ण नाम रूप गुण लीला इन चार का ही श्रवण चार का ही कीर्तन चार का ही मनन श्रवण कीर्तन और मनन ध्यान ये तीन ये तीनों वस्तुएं है श्रवण नाम रूप गुण और लीला इनका क्रमशः किया जाए यही सेवा का परम परम साधन है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम सार पिता विष्णव ये विष्णु की लीला कथा का श्रवण किसी अन्य देवता की लीला कथा का श्रवण नहीं वो भक्ति नहीं कहलाएगा कृष्ण या कृष्ण के अवतार की लीला कथा का श्रवण भक्ति कहलाएगा ऐसी जो नवलक्षणा भक्ति है क्रियते भगवत अध्या का तात्पर्य है भगवान को सुख मिले इस दृष्टि से यदि श्रवण कीर्तन स्मरण किया गया है अपनी आजीविका चलाने के लिए नहीं ठाकुर को सुख मिले श्री गुरुदेव संतों को सुख मिले इस दृष्टि से जो श्रवण कीर्तन स्मरण किया गया उनको यदि किया जाएगा भगवती अध्या मान साक्षात भक्ति के रूप में किया जाए आमसंग रूप में जो फल मिले उसको प्राप्त करने के लिए तैयार है पर मुख्य फल कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा पुरस्कार रूप में करिए आशीर्वाद रूप में जो भगवत प्रसाद मिल रहा है उसको शुरू इस तरह से जो कि करेगा धीतम उत्तम उसने अधिक उत्तम भक्ति की है ऐसा मानना चाहिए श्री कर्म किया कर्मनिंदा सर्व सर्वशास्त्र कहे कर्म हिते कृष्ण प्रेम भक्त कभी नर्म की निंदा और कर्म का त्याग कर देना यह सारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है मैंने संन्यासम जब ग्रहण करे उस समय कर्म का त्याग कर देगा सन्यास आश्रम नहीं है तो भगवत आज्ञा करते हुए कर्म का पालन करते हुए विराजमान साधक का ये कर्तव्य है एक गृहस्थी का भी ये कर्तव्य है कि वह कर्म का स्वरूप तह त्याग नहीं करे कर्म में साधन बुद्धि का त्याग करे दोबारा दोहरा साधक को चाहे गृहस्थी है चाहे बाबा जी है कर्म का स्वरूप तह त्याग न करे बाबा जी की बात अलग है वो तो सन्यासी हो गए हैं उनको तो कर्मबंधन नहीं है परंतु जो गृहस्थी है उसे कर्म का स्वरूप तह त्याग नहीं करना है पंत कर्म में साधन बुद्धि का त्याग करना है उसे यह समझना चाहिए कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी श्रवण कीर्तन और मनन स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण इनके द्वारा मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी कर्म मैं करूंगा, तो करूंगा। करूं में करूंगा परंतु अश्रद्धा पूर्वक करूंगा कर्म मेरी श्रद्धा नहीं है कर्म ठाकुर को प्राप्त कराने के साधन नहीं है ठाकुर को प्राप्त कराने के साधन श्रवण कीर्तन स्मरण परंतु तो भगवान की आज्ञा है इसलिए कर्म भी करूंगा परंतु तो कर्म के द्वारा ठाकुर नहीं मिलेंगे कर्म केवल ठाकुर की आज्ञा का पालन है कर्म के कारण ठाकुर को रुचि की प्राप्ति होगी प्रीति मात्र की प्राप्ति होगी कि हां मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है इसे मालिक खुश होगा बस परंतु तो जो तंखा मिल रही है वो मिलेगी का श्रवण कीर्तन स्मरण से जो है उसके द्वारा कृष्ण की प्राप्ति नहीं है एक राजा का सेवक उसको सपने में यह दिखा के ऊपर आक्रमण आने कोई आक्रमण करने वाला है उसने राजा से कह दिया दोबारा भी ऐसा दिखा राजा ने उसको भी पुरस्कार दिया त्योहारा भी दिखा उसने कहा मारे आज भी आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है राजे बोलो ठीक है सावधान हो गए तेने बताया बहुत अच्छा परंतु तो इस बार पुरस्कार नहीं दिया तीसरी बार बोले क्यों बोल तुझे यहां पर रखा गया है चरण सेवा के लिए शरीर दबाने के लिए ज्योतिषी बनाने के लिए तुझे नहीं रखा है जो प्रिडिक्शन कर रहा है तू वो उसके लिए तुझे कोई यहां पर नहीं रखा गया है तुझे रखा गया है चरण सेवा के लिए उसकी तंखा तुझे मिल रही है तू इस बहाने कहीं अपनी चरण सेवा के काम को तो छोड़ दे और सिद्ध बन के बैठ जाए कि मैं ऐसा से दू मैं ऐसा से दू इस बात की नहीं है ऐसे ही कर्म करेगा श्री प्रभु साधक को ये विचार करना चाहिए कि कर्म के द्वारा ठाकुर नहीं मिलेंगे कर्म करना मेरा कर्तव्य है राजा का सेवक का यह कर्तव्य है कि राजा के ऊपर कोई आपत्ति आ रही है तो वह राजा को सचेष करे परंतु तनख्वाह तो इसकी नहीं मिल रही है उसे उसे तनख्वाह मिल रही है पैर दबाने की राजा की सेवा करने की इसी प्रकार कर्म यह ठाकुर को केवल प्रसन्न करने की एक चीज है परंतु जो फल की प्राप्ति है प्रेम सुख की प्राप्ति है वह सेवा में ही है वह कर्म में नहीं और यदि होतम अशुद्धयाशुपूर्वक कोई भी कर्म किया गया वो किया हुआ भी अकृत जैसा है इसलिए एक गृहस्थी यदि कर्म करता है तो कर्म करने पर भी उसका कर्म उसको बंधन देने वाला नहीं होगा शास्त्र ये कहते हैं कि अशुद्धा पूर्वक हवन किया गया जप किया गया दान किया गया वह सब कृताकृत है तो वो गृहस्थी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है समय समय पर कुलदेव की स्तुति भी कर रहा है देवी देवता इनकी भी स्तुति कर रहा है परंतु तो उसको उसका फल नहीं है उसका करना न करना बराबर है क्योंकि तो वो अशुद्धा पूर्वक रहा है निष्कर्ष की बात यह हुई कि कर्म का स्वरूप तह त्याग नहीं है कर्म में साधन बुद्धि का त्याग है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण इसका तात्पर्य कर्म का त्याग नहीं है कर्म में साधन बुद्धि का त्याग साधन बुद्धि किसमें होगी श्रवण कीर्तन स्मरण नव भारती में, में। यह तो है साधन और कुलदेवती की हम इस पूजा कर रहे हैं गणेश चतुर्थी आई है कहीं गणेश जी की भी परंपरा के अनुसार पूजा है पूजा कर रहे हैं शिव चतुर्दशी आई शिव जी को भी ऊपर एक लोटा पानी चढ़ाए चढ़ाए ठीक है कुल परंपरा से पूजा चल रही है पूजा कर रहे हैं तो वो कहीं निष्ठा पूर्वक नहीं की गई है निष्ठा ठाकुर जी के चरणों में है कृष्ण चरणों में भी है परंतु सीतला शक्तिमी के ऊपर देवी मैया है तो उनको भी दंडोत कर लिया गृहस्थी है ये गृहस्थी तो बड़ा पिलपिला होता है जरासी में डर जाता है तो वो यदि उनकी भी पूजा कर रहा है तो ठीक है परंतु वो शुद्धा पूर्वक पूजा नहीं कर रहा है उसकी शुद्धा है कृष्ण में और अशुद्ध है जो कुछ भी हवन दान यज्ञ किया जाता है भगवदगीता में ठाकुर कहते हैं कि वह अकर्म ही है वह कृताकृति ही है करना न करना बराबर जैसा है इससे कर्म उसको बंधन देने वाला नहीं होता है तो श्री महाप्रभु ने जो मध्य आचार्य हैं मध्य पद के ऊपर जो विराजमान हैं उनसे कहा कि नहीं आप जो ये कह रहे हैं कि कर्मार्पण मुक्ष साधन है यह उचित नहीं है मुक्ष साधन तो स्वरूप भक्ति ही है कर्मार्पण कहीं आरोप सिद्धा भक्ति है जबकि श्रवण कीर्तन स्मरण स्वरूप सिद्धा भक्ति है स्वरूप सिद्धा भक्ति से कृष्ण मिलते हैं आरोप सिद्धा और संग सिद्धा भक्ति से कृष्ण नहीं मिलते आरोप सिद्धा भक्ति कैसी जैसे राजा का महल है और साड़क है राजपथ है राजपथ को राजा का महल नहीं कहा जाएगा यद्यप महल तक ले जाने वाली है परंतु वह महल नहीं है राजा का वहां पर व्यवहार नहीं है केवल अल्प प्रयोजन मात्र है उसका ऐसे ही कर्म कांड कर रहे हैं यह भक्ति नहीं है भक्ति की भक्ति का इसमें आरोप किया गया है संग सिद्धा भक्ति कौन सी जहां भक्ति की सान्ता के लिए कोई कर्म किया जाए जैसे रानी तो राजा को भोजन करा रही है और दासी रसोई से लाला करके दौड़ दौड़ करके थाल रानी को पकड़ाती जा रही है रानी राजा को भोजन करा रही है ऐसे ही यदि ठाकुर जी के मंदिर की स्थापना करनी हुई तो मंदिर की स्थापना करने के लिए कहीं वास्तु पूजा कर दी गणेश जी की पूजा कर दी नवग्रह की षोश मातृका की भी पूजा कर ली उनको भी आहुति दे दी ये संघ सिद्धा भक्ति हुई नवग्रह की पूजा करना यह लक्ष्य नहीं है षोड़ेश मातृका की पूजा करना गणेश की पूजा करना यह लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है श्री गोविंद का यह स्थापना शिव ग्रह की स्थापना ठाकुर की भक्ति तो उसमें संघ सिद्धा भक्ति होकर के विराजमान आरोप सिद्धा भक्ति कहेंगे जहां पर भक्ति नहीं है उसमें भक्ति का आरोप कर दिया गया संग सिद्धा भक्ति है कि भक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए भक्ति कर दी गई स्वरूप सिद्धा भक्ति से ही कृष्ण मिलते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति है जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण नवधा भक्ति उसके द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति होगी तो महाप्रभु ने एक खंडन किया श्री परंतु महाप्रभु ने एक बड़ी सुंदर बात कही और वो ये कही कि तुम्हारे मत में एक बात बहुत अच्छी है कि तुम भगवत स्वरूप को शिव ग्रह को साक्षात कृष्ण मानते इस बात को शिव महाप्रभु ने ग्रहण किया महाप्रभु ने सभी संप्रदायों से अलग अलग कुछ कुछ बातें ली और उनको आदर प्रदान किया जैसे श्री संप्रदाय से भगवत स्वरूप की नित्यता और वैकुंठ लीला की नित्यता का विचार महावैकुंठ उनका विचार ये श्री संप्रदाय से महाप्रभु ने इस तथ्य को ग्रहण किया श्री नार्ग संप्रदाय से रसो रसोपासना और श्री नुकुंजमय में लाल इनकी उपासना इसको आदर दिया श्री मध्य आचार्य की परंपरा से श्री विग्रह की उपासना इनको श्री महाप्रभु ने स्वीकार किया और श्री विष्णु स्वामी की परंपरा से जो लौकिक सद्बंध पूर्वक जो सेवा है इसको आदर तो महाप्रभु के विषय में ये कहा गया कि महाप्रभु के संप्रदाय में सभी संप्रदायों का जो परम परम सार है वो सार विराजमान तत्व चिंतन शास्त्र का विचार जगत की सत्यता भगवान की जीव शक्ति स्वरूप शक्ति जगत शक्ति इनका जो दार्शनिक विवेचन वो बहुत कुछ श्री श्री भाष्य उनसे ग्रहण किया रामानुज से ग्रहण किया श्री विग्रह उनकी पूजा पद्धति और शिव ग्रह को साक्षात भगवत स्वरूप समझना मूर्ति न समझ करके साक्षात भगवत स्वरूप समझना यह मध्वाचार्य से ग्रहण किया श्री रसकी उपासना यह कहीं श्री निम्बार्क संप्रदाय से ग्रहण की अंगे तो वामे वृष्भ श्री निकुंजी की जो उपासना की जो भावना उसको परंतु लौकिक सद्बंध भाव और उसके द्वारा सेवा प्रकार श्री विष्णु स्वामी बाद में पुष्ट उन पुष्ट मार्ग से ग्रहण किया तो सभी जगह की सुंदरतम वस्तुओं को श्रीमद् महाप्रभु ने अलग अलग ग्रहण किया तो महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित मामे कम शरण बुढ़ जाओ हम तो हम सर्व पापे भयो हो मोक्ष शिष्या में मां सोचो पंचभुक्त प्राकार की मुक्ति का त्याग करके श्री भक्त भक्ति को ही ग्रहण करते हैं ये श्री महाप्रभु ने इनको बताया कर्म मुक्ति दुई वस्तु त्यजय भक्तगण संखी आम श्री महाप्रभु ने आगे कहा कि कर्म से मुक्ति और मोक्ष का त्याग कर्म और मोक्ष इन दोनों का भक्तगण त्याग करके भगवान का आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान है ऐसे श्रीमंद महाप्रभु ने अपू से इनके साथ में वार्तालाप किया है तो सब एक गुण देखे तुमार संप्रदाय सत्य विग्रह करे ईश्वरे करो निश्चय बोले तुम्हारे उस साधन मार्ग को तो हम स्वीकार नहीं करेंगे बहुत ज्यादा के कर्म समर्पण करने से कृष्ण मिल जाएंगे ऐसा तो नहीं है कृष्ण मिलेंगे स्वरूप भक्ति के द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा केवल सत्कर्म किया और ठाकुर को समर्पण कर दिया इसके द्वारा ठाकुर की प्राप्ति हो जाए ये ठाकुर वश्भूत हो जाए ये नहीं है कर्म आरोप सिद्धा भक्ति बन जाएगा ठाकुर को समर्पण करने पर तो प्रभु कहे कर्मी ज्ञानी दुई भक्ति कर्मी और ज्ञानी दोनों भक्ति हीन ही होते हैं तो तुम संप्रदाय दुई चिन्ह तुम्हारे में कर्म और ज्ञान इन दोनों के चिन्ह कहीं दिख रहे हैं एक गुण तुम्हें बहुत अच्छा है तुम्हारे संप्रदाय में कि सत्य विग्रह पर ही ईश्वरी करो निर्धारक तुम ईश्वर को सत्य विग्रह करके स्थापित कर रही हो ऐसे श्रीमद महाप्रभु का जिस समय निर्णय दिया है वहां से ऐसे बात करके श्री महाप्रभु उस समय पढ़ा महाप्रभु के इस मत में श्री माध्वाचार्य की जो परंपरा है माधु गौड़ेश्वर उसमें क्योंकि चार संप्रदाय हैं उस चार संप्रदायों के आदर की दृष्टि से श्री माध्य के साथ में श्रीमंत महाप्रभु ने जोड़ा और वहां पर तोमार तोमार शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं या कहीं समझाने के लिए कह रहे हैं जैसे एक पिता बालक को पुत्र को कहीं अपने घर की परंपरा से भिन्न जाते हुए देखे तो वो कह रहा है बेटा तुम ऐसा कर रहे हो तुम्हारे घर की ये रीति है क्या तो तुमार मतलब दूसरा नहीं है तुम्हार मतलब अपना ही है ऐसे ही यहां पर श्री महाप्रभु ने जो हर जगह कहा तुम्हारे तुम्हारे घर में ये है तुम्हारे घर की ये परंपरा है तुम्हारी ये रीति है ये तुमार कहने का तात्पर्य है, महाप्रभु उसका निषेध नहीं कर रहे हैं श्री माध्वाचार्य की जो अच्छाइया थी उनको ग्रहण करते हुए श्रीमद महाप्रभु ने उसमें कहीं सुगंध और ज्यादा जोड़ी रसोपासना की सुगंध और ज्यादा जोड़ी ऐश्वर्य की जो ऐश्वर्य के द्वारा जो ईश्वर निष्ठा थी उसको स्वीकार किया और उसमें रसोपासना की सुगंध को जोड़ करके उस रसोपासना को केवल बौद्धिक और शास्त्रीय जड़ता से मुक्त करा करके भाव के साथ में श्रीमंद महाप्रभु ने जोड़ा तो शास्त्रीय जड़ता से मुक्त करा करके भावुकता के साथ में जोड़ते हुए श्री महाप्रभु विराजमान हुए ये महाप्रभु का जो माधव का जो सिद्धांत था उससे दार्शनिक दृष्टि से बिल्कुल अलग है माधव बिल्कुल द्वैतवादी हैं जबकि श्रीमद महाप्रभु अचिंत भेदा भेदवादी है तो दार्शनिक दृष्टि से दोनों में अंतर है माध्वाचार्य कहते हैं जीव जीव का भेद है जीव जगत का भेद है जीव ईश्वर में भेद है जगत जगत का भेद है माने कागज अलग है और पेपर वेट अलग है जगत जगत का भेद है जगत का ईश्वर के साथ में भेद है जगत का जीव के साथ में भेद है इसमें का पांच प्रकार के जो भेद हैं जीव जीव का भेद जगत जगत का भेद जीव का जगत के साथ में भेद जीव का ईश्वर के साथ में भेद जगत का ईश्वर के साथ में भेद ये पांच जो भेद हैं इन पांच भेदों को शिव माध्वाचार्य ने प्रकट किया चेतन क्षमता में बड़ा कठिन मान जब तक बहुत सारे दूसरे सिद्धांत उनको कहीं हृदय में अः गुरुकृपा से धारण नहीं किया जाए तब तक श्री महाप्रभु का तुलनात्मक अध्ययन होना बड़ा कठिन श्री चैतन चरतामृत अनेक बार तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर प्रस्तुत करता है और उसके लिए कहीं आ, आ, बहुत सारी जो ज्ञान की शाखाएं हैं उनका भी आधारभूत बेसिक जो अध्ययन है वो बेसिक अध्ययन कहीं ना कहीं आवश्यक होता है तो श्रीमद महाप्रभु ने खंडन किया परंतु श्री मध्वाचार्य का जो सेव्य सेवक भाव जीव और ईश्वर से भेद सेव्य सेवक भाव है इस सेव्य भाव में महाप्रभु ने अतर और मिला दिया सुगंध और मिला दी राग भक्ति की और इस प्रकार माध्यौर संप्रदाय वह कहीं परंपरा के साथ में कहीं बिराजमान तो केवल खंडन नहीं है बल्कि उसमें अतर को मिलाना है सुगंध में इलायची जो मिठाई है उसमें इलायची की गुलाबजल गुलाब जल की जो गुलाब का अतर है मीठा आतर उसकी सौगंध को मिलाकर के उसे अधिक मधुर बनाते हुए श्रीमन महाप्रभु विराजमान हैं। अब उस विवाद में पढ़ना नहीं है कुछ लोग कहते हैं चेतन संप्रदाय बिल्कुल अलग है माध्यु के साथ में कोई संबंध नहीं है कुछ कह रहे हैं कि माध्यु के साथ में संबंध है वो एक अलग विवाद की वस्तु है और उसमें अलग अलग तत्व सब जगह विराजमान श्रीमन महाप्रभु के सिद्धांत को हम महाप्रभु का सिद्धांत ही कहेंगे महाप्रभु एक तरह से दो सिद्धांतों को प्रकट करने वाले हुए एक था मध्वाचार्य के द्वारा प्राप्त होने वाला सेव्य सेवक भाव इस भाव को भी उन्होंने ग्रहण किया और दूसरी ओर उसमें सुगंध मिलाई श्री मंजरी भाव के द्वारा श्री प्रियालाल की सेवा रागानुगा भाव के द्वारा श्री प्रियालाल की सेवा इस गंध को भी कहीं मिला करके विराजमान किया और इस तरह से महाप्रभु एक की परंपरा में आते हैं श्री कृष्णो भगवान ब्रह्मा देव नारद श्री व्यासो मधुमुनि पद्मनाभाविस्तः तत्ष्यो नोक्त तिष्यो माधवाविधा अक्षय जय तीर्थ स्थ ज्ञान सिंधुर दयानिधि राजेंद्रो जय धर्मच पुरुषोत्तम चौ ब्रह्मण्य व्यासि तस्व लक्ष्मीपतिष कहा माधवेन्द्रपुरी तस्व शिशु भक्त प्रवर्तक ये जो पूरी परंपरा है श्री माधव के साथ में भी संबंध है और फिर आगे श्री कृष्ण चैतन्य नाम ये वही श्री कृष्ण साक्षात् कृष्ण ही हैं जैसे बल्लवाचार्य दो संप्रदायों के आचार्य होकर के विराजमान हुए एक था विष्णुस्वामी जिसकी गद्दी के ऊपर भी विराजमान हुए वह था संप्रदाय दूसरा श्री बल्लवाचार्य ने अपने एक मत को प्रस्तुत किया वह पुष्ट हुआ पुष्ट के नाम से बल्लवाचार्य ज्यादा प्रसिद्ध हैं वे विष्णु स्वामी के मत से प्रसिद्ध नहीं हैं परंतु तो दोनों सिद्धांतों के श्री कृष्ण या कृष्ण के मुखावतार होकर के श्रीमद वल्लभ जहां पुष्ट का स्थापन कर रहे हैं तो वे पुष्टि आचार्य के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हैं वे जो वैदिक आमनाई के रूप में जो विष्णु स्वामी हैं उसके रूप में भी स्थापित हैं पंत प्रसिद्धि उनकी पुष्टि के रूप में ज्यादा है ऐसे ही श्रीमंद मध्य के साथ में महाप्रभु जुड़े हुए हैं पंत मध्य के साथ में जुड़े हुए होने पर भी महाप्रभु की जो पुष्टि है सिर्फ प्रसिद्धि है वह विशेष रूप से अचंत भेदा भेद बाध के रूप में है माध्वाचार्य के भेद दैत सिद्धांत के रूप में महाप्रभु की प्रसिद्धि नहीं तो एक तरह से दोनों सिद्धांतों के वे भार भारवाहक हैं परंतु महाप्रभु की अधिक जो प्रसिद्धि है वह प्रसिद्धि वह विशुद्ध रूप से श्री अचिंत्य भेदा भेद बाध के रूप में ही है और यही चैतन्य मत होकर के विराजमान परंतु इस चैतन्य मत को जो आश्रय मिला है वह आश्रय श्री माध्वाचार्य का भी आश्रय मिला इसलिए दोनों ही प्रकार के सिद्धांत अः प्रसिद्ध हैं प्राचीन जो सिद्धांत हैं वो इसी रूप में कहीं प्रसिद्ध होकर के माध माधु को भी ले रहे हैं और गौड़ेश्वर रूप में श्री महाप्रभु को लेते हुए भी विराजमान एक तरह से दोनों सिद्धांतों को ये इस विवाद में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कि माध्यम के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसे उलझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं ठीक है उस सिद्धांत को लिया परंतु महाप्रभु की प्रसिद्धि वो तो एक स्वतंत्र सिद्धांत है अचिंत्य भेदा और जिस अचिंत्य भेदा का श्री जीव गोस्वामी जी ने विशेष रूप से स्थापन किया कि भेदा एवं शक्ति, शक्ति मतो हो भेदा चिंतित अभिन्न चिंतित अचिंत्य सर्वसमा में श्री महाप्रभु इसी प्रकार अचिंत्य भेदा भेद भाव का निपण कर रहे हैं तो यहाँ माध्वाचार्य के साथ में माध्य पीठ के ऊपर जो आचार्य है माधव संप्रदाय आचार्य उनके साथ में महाप्रभु का जो वाद विवाद हुआ उस बाग विवाद में श्रीमद महाप्रभु ने श्री रागानुगा भक्ति को त्याग करके केवल साधन भक्ति में कर्म की मेहमा डालने वाला जो जलवाद था उसका त्याग करके रागानुगा मार्ग को ही साधन का मुख्य वस्तु बताया माधवाचार्य में कर्म मार्ग प्रधान था परंतु श्रीमद महाप्रभु ने रागानुगा मार्ग को कहीं मुख्य साधन माना रागानुगा साधन है साधन दो प्रकार का एक वैधि साधन एक रागानुगा साधन जहां शास्त्राज्ञा भक्ति में प्रवृत्ति हो वो है वैधि जहां लोभ के कारण भक्ति में प्रवृत्ति हो उसका नाम है रागानुगा श्रीमद महाप्रभु ने साधन के क्षेत्र में रागानुगा भक्ति माना उपासना के क्षेत्र में श्री नारायण स्वरूप को मानते हुए भी जो वृजेन्द्र स्वरूप है उन व्रजेंद्र नंदन स्वरूप को ही प्रधान करके निरूपण किया साध्य करके निरूपण किया और श्री कृष्ण में जो निराकृत लौकिक सद्बंध भाव है उस लौकिक सद्बंध भाव के द्वारा नारायण श्री कृष्ण की उपासना को स्थापित किया जबकि श्री माध्वाचार्य के मत में तोमार मते ये जैसे पिता पुत्र को समझा तेरे घर की ये रीति है क्या ऐसा घर आए तुम समझे नहीं हो तुम्हारे घर की ये रीति नहीं है तो तुम्हारा घर और मेरा घर अलग अलग नहीं है पिता का घर और पुत्र का घर अलग नहीं है पंत बोलने में जैसे किसी को प्रतिपक्ष बना लिया जाता है ऐसे ही श्री महाप्रभु यहां पर तोमार मते तोमार मते ये कहकर के निरूपण कर रहे हैं और उस तोमार मत के द्वारा यहाँ ये दिखा रहे हैं कि ये जो तो प्रभु कहे कर्मी ज्ञानी दुई भक्ति हीन तोमार संप्रदाय देखे दुई सही दुई चिन्ह तो ये कर्मी और ज्ञान में अत्यंत आसक्ति रखना ये तुम्हारे मत की रीति है ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है से श्रीमत महाप्रभु ने उस समय विवाद किया श्री महाप्रभु उस समय माधवपुरी के शिष्य हैं श्री रंगपुरी उनके घर पे गए वहां पर विश्राम किया प्रेम में युक्त हो रहे हैं रंग श्री रंगपुरी उस समय कह रहे हैं कि उठो श्रीपाद उठिए उठिए ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु को उस समय रंगपुरी जी ने दिखाया दोनों आलिंगन करके आनंद पूर्वक प्रेम में विफल हो रहे हैं महाप्रभु मूर्छित होकर के प्रेमेश में गिर गए और उस समय श्री रंगपुरी ने इनको गले से लगा करके उठाया है। कौतु के पूरी तारे पूछे जन्म स्थान श्री रंगपुरी जी ने पूछा बोल मरे आपका कौन सा जन्म स्थान है पूर्व आश्रम में जन्म स्थान कौन सा था गोसाई कौत के नील नवद्वीप नाम महाप्रभु ने कह दिया नवद्वीप में है पूर्वी आश्रम में मैं नवद्वीप में रहता था ये सुनकर के माधवेन्द्रपुरी संगे श्री रंगपुरी पूर्व आश्र या छिला नदिया नगरी कहते हैं अरे माधवेन्द्रपुरी के साथ में एक बार मैं रंगपुरी बोभी नदिया नगरी में आया था ऐसे श्री महाप्रभु के साथ में इनकी मित्रता हो गई पूर्व आश्रम उनमें भी उनके संबंध से ये इनकी ओर आकर्षित हुए हैं यहां पर कह रहे हैं कि वहां पर जगन्नाथ मिश्र नाम करके एक तो कोई नवद्वीप में महापुरुष रहते थे बड़े भाग्यशाली थे उन्होंने हमको भोजन कराया उनके यहां पर एक बार हमने भिक्षा ग्रहण की श्री रंगपुरी जी ने कहा उनका एक पुत्र था उसने संन्यास ग्रहण कर लिया था यहांकरण्य नामक करके वो सन्यासी कोई है रूप से मिलन हो गया श्री रंग पुरी जी के माध्यम से श्रीमद महाप्रभु का अपने बड़े भाई श्री विश्व रूप जो है उनके साथ में मिलन हो गया तो तारे एक पुत्र योग्य कौरिया सन्यास जो जगन्नाथ मिश्र नवद्वीप में रहते थे जिनके यहाँ पर हमने एक बार भोजन किया था उनके एक पुत्र थे उन्होंने संन्यास लिया था शंकरारण्य नाम तार अल्प वयस अल्प वयस में शंकरान्य होकर के उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था एक तीर्थ शंकरारण्य सिद्धि प्राप्ति हो यहाँ पर इसी तीर्थ में वे ने आए थे और उनकी सिद्धि हो गई है सिद्धि प्राप्त हुई की प्राप्ति महाप्रभु कहकर के जो आए थे कि मुझे अपने भाई को ढूंढने के लिए भी जाना है ये बहाना बना करके आए थे परंतु तो उसको भी कहीं ना कहीं संकेत तो करना ही है संन्यास जब ग्रहण किया था आ, और श, नहीं संद्यास ग्रहण करने के बाद दक्षिण यात्रा के लिए चले थे तब कह रहे हैं नहीं किसी को भी साथ में नहीं रखूंगा नित्यानंद को न जगदानंद को न मुकुंद को मैं न और किसी को रखूंगा तो इन चारों को जैसे निषेध कर दिया और कह रहे हैं कि मुझे वहां पर श्री विष्णु उनका भी कहीं उनकी भी खोज करनी है पता लगा कि कहीं दक्षिण में है तो महाप्रभु ने यहां पर वो उनकी ए तीर्थ शंकरारण्य सिद्धि प्राप्त हिलतावे श्रीरंग में श्रीरंगपुरी ने इतनी ही बात कही है महाप्रभु ने जिसमें सुना कह रहे हैं प्रभु कह रहे पूर पूर्व आश्रम में तेह मोर भ्राता। पूर्व आश्रम में वे शंकरण ने जिनका तुम नाम ले रहे हो वे मेरे सगे भाई थे पूर्व आश्रम के मेरे सगे भाई थे जगन्नाथ मिश्र मेरे पूर्व आश्रम के पिता हैं ऐसा कहकर के परम परम आनंद की प्राप्ति हुई है श्री महाप्रभु को भी परम आश्रम और श्री, श्री रंगपुरी इनको भी परम आनंद की प्राप्ति हुई है श्री महाप्रभु इसके बाद में कहीं ये रंगपुरी जी द्वार का दर्शन करने के लिए चले गए इधर श्री महाप्रभु कृष्णा बेड़ी के किनारे पधारे वहां किसी देवता मंदिर में निवास कर रहे हैं वहां कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ को श्रीमन महाप्रभु ने पाठ होते हुए सुना श्री बिल्व मंगल के कृष्ण कर्णामृत उस कृष्ण कर्णामृत की तुरंत ही महाप्रभु ने वहां पर प्रथलिपि करवाई और महाप्रभु कह रहे हैं कि कर्णामृत तो समस्तु नहीं त्रिभुवन आग्रह त्रिभु बग्रह करणामृत के समान कोई वस्तु नहीं है महाप्रभु ने आग्रह करके कृष्ण कर्णामृत के प्रथम शतक उसके शतक तीन शतक है परंतु प्रथम शतक उनको उनकी प्रतलिपि करा करके श्री महाप्रभु लेकर के आए तो कृष्ण की प्रति उधर संहिता रंग श्रीरंगम में ब्रह्म की प्रति इनको लेकर के श्रीमन महाप्रभु आए और ये अद्भुत होकर के बिराजमान इस प्रकार विचरण करते करते श्री दक्षिण यात्रा करते हुए नासिक त्रंबक हो करके कुशावर्त हो करके फिर श्री महाप्रभु गोदावरी जो है वो गोदावरी पुनः आए और पुनः श्री विद्यानगर में श्री राय रामानंद से मिले बोले श्री राय रामानंद की जय महाप्रभु पुनः श्री राय रामानंद से मिलने के लिए रामानंद सुनि प्रभुर आगमन आनंदे आशिया काइल प्रभुर मिलन श्री राय रामानंद उस समय पुनः श्री विद्यानगर से दौड़ करके विद्यानगर में आए और वहां पर श्री महाप्रभु से मिले हैं दंडवत किया है तीर्थ यात्रा की सारी कथा श्री राय से कही कृष्ण कर्णामृत ब्रहिता इन दोनों की पोथी उसमें श्री राय को दिखाई है और कह रहे हैं कि तुमने जो सिद्धांत मुझे बताए थे एक दुई पुथी से ही सब साक्षी दिव्य इस पुस्तक में देख करके ये कर्णामृत कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संहिता इनमें मुझे इनके प्रमाण मिल गए ये पंडितों का बड़ा स्वभाव होता है कि कोई बात कह रहे हैं और कहीं प्रमाण मिल जाए बोले आ देखो जो बात कही देखो उसका प्रमाण मिल गया और तुरंत तो नोट करके रखेंगे ये अमुक जगह अमुक जगह ये लिखी गई है तो ये महाप्रभु कह रहे हैं आपने जो सिद्धांत बताए उनके प्रमाण मुझे इन दोनों पोथियों में मिल गए अब पूरी तरह से संतोष शास्त्री के वचन कहीं मिल जाए तो पंडित को बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है महाप्रभु कह रहे हैं इन पुस्तकों में मुझे परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और आपने जो सिद्धांत वर्णन किए वे सारे के सारे सिद्धांत इन दोनों पोथियों में मुझे प्राप्त हो गए हैं श्री महाप्रभु इस प्रकार राय रमन से मिले और प्रभु कह रहे हैं एथामोर ए, ए निमित्त आगमन तत्व मेरा आगमन आपके साथ में मिलने के लिए ही हुआ था ऐसा कहकर कि श्रीमन महाप्रभु श्री राय रमन से मिले और राय कहे प्रभु आगे चलो नीलाम चल मोर संगे हाथी घोड़ा दैनिक कोलाहल श्री राय बोले बोले प्रभु आप पहले नीला चल जाइए मेरे साथ में तो महा झगड़ा है हाथी घोड़ा सैन्य कोलाहल सब चलेगा आपको वहां पर उचित नहीं लगेगा आप पहले जाइए और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ ऐसा कहकर के महाप्रभु को आज्ञा दे और श्री महाप्रभु उस समय नीलाचल आए बोलो नीलाचल बिहारी की जय महाप्रभु की दक्षिण यात्रा पूरी हुई और महाप्रभु लगभग ढाई वर्षरण करने के बाद में सन्यास के बाद में महाप्रभु ने माघ के महीने में सन्यास लिया वैशाख के महीने में चैत्र के महीने में चैत्र की एकादशी को श्रीमद महाप्रभु ने श्री दोन एकादशी के दिन श्री महाप्रभु ने दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का फिर वहां पर रहे और रहने के बाद में दस दिन तक सात दिन सात दिन तक श्री सार्व भट्टाचार्य उनके ऊपर कृपा की सार्वध के ऊपर कृपा करके फिर सबके साथ में परमपरा आनंदित रहे चैत्र का महीना बैशाख का महीना व्यतीत हुआ बैशाख के महीना व्यतीत होने पर महाप्रभु फिर दक्षिण यात्रा के लिए निकल गए कुछ दिन रहने के बाद में साधु भट्टाचार्य के ऊपर कृपा कर करने के बाद में फिर महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए वैशाख की समाप्ति पर करीब निकल गए और श्री महाप्रभु फिर राय रमानंद के पास में आए राय रमानंद के पास में आकर के वहां पर दस दिन तक श्रीमन महाप्रभु ने राय रमनंद के साथ में चर्चा की कुबूर में और फिर वहां से दक्षिण यात्रा करने के लिए निकले तब श्री रंग पहुंचे और फिर तब तक आषाढ़ आ गया था तो जेठ ये घूमते रहे फिर आषा आ गया आषाढ़ की जो चातुर्मा प्रारंभ हुए चातुर्मास की जो एकादशी थी वहां से लेकर के चार महीने तक श्रीमन महाप्रभु ने फिर श्री वेंकट भट्ट उनके यहां पर ही निवास किया फिर यात्रा करने के लिए विभिन्न जगह श्रीमन महाप्रभु आगे चले और इस प्रकार लगभग पौने तीन साल ढाई साल पौने तीन साल श्रीमद महाप्रभु यात्रा करते रहे और दक्षिण यात्रा पूरी करके कितने कितने तीर्थ इनका जिनकी सूची दी उनका दर्शन करके फिर महाप्रभु आप लौट करके श्री नीलाचल पधारे हैं नीलाचल में आकर के जैसे आए अलालनाथ का दर्शन करने के लिए सबसे पहले गए और श्री अलाल उनका दर्शन किया है आलविंदार जो अठारह जो दक्षिण के आलवाल हुए वो आलवाल का ही बिगड़ा हुआ रूप है अलाल आलवाल जो भक्त हुए हैं दक्षिण के उनके परम्परा उपास्य होकर के श्री अलालनाथ विराजमान हैं और तो इन आलवार भक्तों के द्वारा जो रचनाएं की गई वे ही तमिल वेद होकर के विराजमान और इनके बचनों को ही के द्वारा फिर ठाकुर का अर्चन किया जाए इन ऋषियों के उन आल आलवार जो हैं उन आलवारों के रचनाओं का संकलन किया गया वो तमिल वेद करके निरूपण हुआ और उन वेद के द्वारा श्री रामानुज संप्रदाय के दो भाग हुए एक भाग हुआ जो कि वेद को प्रधान करके मानता है वैदिक मंत्र से ठाकुर की पूजा करता है और दूसरा श्रीरंगम इत्यादि भी जो श्रीरंगम है वहां पर जो तमिल वेद है उन तमिल वेद के द्वारा मान्य आलवार जो हैं उन आलवारों की स्तुति के माध्यम से फिर ठाकुर जी की अर्चना की जाए तो वो दो मत जो हैं वो विराजमान इनमें जो आलवार जो है वो आलवार उनका ही बिगड़ा हुआ रूप है आलवारों के नाथ अलाल नाथ वहां पर श्री प्रभु गए हैं और श्री नित्यानंद आदि उन गाँव को उस समय बुलाया है श्री प्रभु के आगमन को सुनकर के नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद सब नाचते नाचते श्री महाप्रभु के पास में गए गोपीनाथ आचार्य वे सब चले हैं सार्व भट्टाचार्य अपूर्व से मिले जगन्नाथ का दर्शन करके श्रीमद महाप्रभु इनमें अपूर्व प्रेम उदय हुआ है जगन्नाथेर परिछा आशी प्रभर मिल लिया श्री जगन्नाथ के जो पारछा हैं वे श्री प्रभु से मिलने के लिए आए सारूम के घर पर महाप्रभु गए हैं फिर वहां आनंद पूर्वक भूजन किया है तीर्थ यात्रा का सबके सामने समापन करके संक्षेप में वर्णन किया ये हमने तीर्थ यात्रा की कथा का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया है श्री प्रभु के इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको श्रद्धा भक्ति उनकी प्राप्ति होगी इसलिए चैतन्य चरित्र सुन श्रद्धा भक्ति कर मास ने मुखे बोल हरि हरि हरि बोल ऐसे ये आदेश प्रदान कर रहे हैं कि इस चैतन्य को सुने चैतन्य चरित्र शुद्धा सुने यही जान जन बिचारे तंग पाए प्रेम धन इस चैतन चरित्र को श्रवण करे उसे प्रेम धन की प्राप्ति हो अब श्री महाप्रभु की जैसे रथ यात्रा का प्रसंग है उस रथ यात्रा के प्रसंग को बहुत संक्षेप में कह रहे हैं श्री जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए आप चल रहे थे प्रताप रुद्र महाराज उनने साल भट्टाचार्य को अपने पास में बुलाया और प्रताप पूछ रहे हैं कि भट्टाचार्य सुनील तुम्हार घरे एक महाशय गौर हईते आईला तेह महा कृपा सुना है तुम्हारे घर में कोई एक महाशय आए हैं और तुम्हारे घर पे टिके हुए हैं वे बड़े महाकृपा हैं गौर देश से कोई महात्मा आए हैं तुम्हारे घर में सन्यासी कोई रह रहे हैं तुम्हारा तुम्हारे ऊपर उन्होंने बहुत कृपा की ऐसा पूरे पूरी नगर में विख्यात है तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा हुई है जरा हमको भी उनका दर्शन करा दो भट्ट कह रहे हैं सारुण भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि जो आपने सुना है वो बिल्कुल सत्य है परंतु उनका दर्शन आपको नहीं क्योंकि सन्यासी हैं और सन्यासी हो करके वे निर्जन स्थान पर भी रहते हैं राजा का दर्शन वे नहीं करते राज दर्शन सन्यासी के लिए राजा के है राजा कहे कि जगन्नाथ छाड़े के केला आश्चर्य की के बात है कि जगन्नाथ पुरी को छोड़ करके कहा तीर्थ यात्रा करने के अरे जगन्नाथ पुरी के आगे कोई तीर्थ टिकेगा क्या पर दक्षिण में तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं श्री भट्ट कहे महानते एक लीला महापुरुषों की ये भी एक लीला है कि वे ऐसा कर रहे हैं इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है तीर्थ पवित्र करने के लिए वे तीर्थों में विचरण कर रहे हैं क्योंकि संत तीर्थों को भी तीर्थ करते हैं ये शास्त्र के वचन है भट्टाचार्य कह रहे हैं कि सुना है वे जल्दी यहां अल्पकाल में ही आएंगे उनके रहने के लिए स्थान एक स्थान एकांत का चाहिए जो ठाकुर के निकट भी हो माने जगन्नाथ मंदिर के पास में भी हो कोई ऐसा ऐस स्थान हो तो बताओ उस समय श्री भट्टाचार्य बोले कि काली काला काशी मिश्र घरे प्रभु या तिहान मिलाए तुम्हारे के ठीक है काशी मिश्र के घर में महाप्रभु रुकेंगे उनको मैं तुम्हारे साथ में मिलाने के लिए जाऊंगा आठ दिन महाप्रभु भट्टाचार्य संगे जगन्नाथ दर्शन करील महाबी श्रीमंद महाप्रभु आए और उस समय गंभीरा में काशी मिश्र के घर वहां पर श्री महाप्रभु रहे श्री जगन्नाथ दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु दर्शन करी महाप्रभु चलिला बाहरे भट्टाचार्य नीलतारे काशी मिश्र घरे दर्शन करके श्री महाप्रभु जिस समय मंदिर से बाहर आए श्री साल भट्टाचार्य उस समय इनको लेकर के काशी मिश्र के घर पर आए काशी मिश्र के घर में पहुंचते ही सारे घर में श्री महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु ने चतुर्भुज मूर्ति से उनको दर्शन कराए बोलो श्री चतुर्भुजनाथ की जय चतुर्भुज रूप से काशी मिश्र को अपने स्वरूप का दर्शन कराया आसन के ऊपर विराजमान हुए हैं सार्वभम कह रहे हैं महाराज ये आपके लिए योग्य स्थान है आप उसको अंगीकार कर प्रभु कहे आप लोगों ये शरीर मेरा आपके लिए है आप जो जहां मुझे ले जाएंगे मैं वहां जाऊंगा उस समय सभी लोग श्री महाप्रभु से मिलने के लिए आए श्री साल भट्टाचार्य मुख्य मुख्य वस्तु उनका मुख्य मुख्य व्यक्ति उनका परिचय भी कराते हुए विराजमान हो रहे हैं रूम कहे राय राय भवानंद प्रथम पुत्र रामानंद बोले ये श्री राय भवानंद हैं और इनके ही पुत्र श्री राय रामानंद हैं जिनसे आप मिलकर के आए महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और उस समय श्री महाप्रभु ने श्री भवानंद जी का राय रामानंद के पिता उनका आलिंगन किया है अपूर् चार पांच दिन के भीतर श्री राय रामानंद भी वहां के कामकाज को बंद करके सब पैकअप करके श्री राय रामानंद भी आने वाले हैं तब आपका उनके साथ में पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी भट्टाचार्य सब लोग के विदाई करें जब सब लोग चले गए उस समय तब प्रभु कालाकृष्ण दासे बोलाएंगे श्री महाप्रभु ने उस समय काला कृष्णदास को बुलाया और प्रभु कह रहे हैं कि भट्टाचार्य तुम्हारे काला कृष्णदास के चरित्र इनके लक्षण तुमको बताऊं इन्हें क्या क्या गड़बड़ की है और महाप्रभु ने कहा अब तो मैं ही था जो भट्ट मारी तांत्रिकों के हाथ से इनको बचा करके ले आया नहीं तो इनका वे देवी के ऊपर तंत्र में नर दे देते थे इनकी मृत्यु वे भट्टा जितने भी तांत्रिक थे वे नर नरबली इनको दे रहे थे और इनको इन्होंने फंसा लिया था अबे आम, जहां तहां आम यहां कर विदाय जहा तहा आमा अमासने नहीं आज दाय मैंने यहां लाकर के अब इनको तुम्हारे हाथ में सौंप दिया अब ये कहीं भी जाओ कहीं भी रहो मरो मुझे कोई मतलब नहीं। <laughs> रहो चाहे मरो मुझे कोई मतलब नहीं यहां तहा जाओ जहां इनकी इच्छा हो वहां परो आमा सने नहीं आप डाय अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं मैंने जैसा इनको ले गया था वैसा तुमको अब लाकर के दे दिया है सुनकर के सब परम परम आनंदित हो रहे हैं कृष्णदास को गौर देश भेज दिया गया आज दिन प्रभु का निवेदन आज्ञा देह गौड़े पठाइल एक जन उस समय श्री साहु भट्टाचार्य ने कहा कि महाराज आप एक से एक निवेदन है मैं गौर देश में खबर करवा दूं कि आप वापस लौट आए वहां पर गौर के लोगों को भी जानकारी हो जानी चाहिए बोले कृष्ण कृष्ण इनको तो काला कृष्ण राज जो हैं उनको ही दूत बना करके देश भेजा गया और ये संदेश दिया गया कि महाप्रभु दक्षिण यात्रा से लौट आए हैं इस बात को सुनकर के बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई श्रीनिवास सचिमा अद्वैताचार्य वासुदेव गुप्त मुरारी हरदास ठाकुर शिवानंद आचार्य रत्न बक्वेश्वर गलाधर पंडित परमानंद पुरी ये सब उस समय श्रीमंत महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाग्री चल शची माता आज्ञा लिया शची माँ के आज्ञा को लेकर के सब महाप्रभु का एक बार हम दर्शन करे आए ये उत्कंठा के साथ में रथ यात्रा के बहाने ये सब गौर देश के निवासी नीलाचल आए अब यहां पर गौर देश के निवासियों की प्रथम जगन्नाथ पुरी यात्रा का वर्णन किया जा रहा है महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सब आ रहे कमलाकांत नाम करके एक भक्त है ये भी नीलाचल के लिए इन्होंने जल्दी से प्रस्थान किया था श्री परमानंदपुरी इनके साथ में ये लीलाचल चले गए और ये कह रहे हैं कि मारे आप के पास में सब मिलने के लिए आ गए सवे आशीते छेन देखिते देखीते ताभार विल्ब देख आय त्वरित तो सब लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे आपको सूचना देनी थी इसलिए मैं पहले आ गया हूं इसके बाद में स्वरूप दिन स्वरूप दामोदर आ गए इनका पूर्व नाम पुरुषोत्तम आचार्य था स्वरूप दामोदर बहुत बड़े पंडित थे नई एक पंडित है बहुत बड़े पंडित है परंतु तो अब इनका नाम स्वरूप दामोदर हो गया पहले इनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था नव में प्रभु के पास में रहते थे प्रभु के सं्यास में उन्नत होकर के इन देवी सन्यास में तो हुए और इन्होंने संन्यास ग्रहण करके श्री चैतन्यनंद नाम करके इनके गुरु थे इनको आज्ञा दी थी कि तुम वेदांत पढ़ो और वेदांत पढ़ाओ तो ये बहुत बड़े शास्त्र होकर करके विराजमान संन्यास करके शिखा सूत्र इनका भी त्याग कर दिया योग पट्ट इन्होंने ग्रहण कर लिया है और उस समय स्वरूप इनका नाम हो गया ये आय है कृष्ण रस तत्व के वेदता है महाप्रभु के ही दूसरे स्वरूप हैं अब कोई भी आए महाप्रभु को कुछ सुनाने लगे अब यदि सिद्धांत विरुद्ध हो तो महाप्रभु को बहुत बुरा लगे इसलिए ग्रंथ श्लोक गीत के हो प्रभु आगे आने स्वरूप परीक्षा करील पाछे प्रभु सुने तो प्रभु ने एक निर्णय कर लिया कि कोई भी यदि नई रचना लेकर के आए तो पहले स्वरूप दामोदर को सुनाओ स्वरूप दामोदर जब सुन ले इसके बाद में श्री प्रभु सुनेंगे तो ये स्वरूप दामोदर जिसकी कविता हो उसको तो आनंदित महाप्रभु को सुनाए और दूसरे अरे गहरे की कविता महाप्रभु तक नहीं पहुंचती है महाप्रभु विद्यापति चंदी दास श्री गीत गोविंद ई तीन गीते करें प्रभुर आनंद श्री सोविदाम विद्यापति चंडीदास और गीत गोविंद इनके पदों को सुना करके अपूर्व से आनंदित करें आनंदित करें कभी कृष्ण कर्णामृत कभी ब्रह्म संहिता इनको भी सुनाए तो ये विद्यापति चंडीदास गीत गोविंद श्री कृष्णकर्णामृत ब्रह्म संहिता ये सब महाप्रभु को अत्यंत अत्यंत प्रिय होकर के विराज तबे महाप्रभु तारे कहिते लागिला दे इनके चरणों में गिरे महाप्रभु ने इनको स्वरूप आ गए हैं ये देख करके महाप्रभु ने इनको अपने वृक्ष से लगाया और श्री स्वरूप दामोदर के साथ में महाप्रभु का मिलन हुआ स्वरूप अब नदी आसे नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आ गए और वहां पर मिले तुम ये आज स्वप्न तक देखे बोल मैंने आज सपना देखा और ऐसा लगा था जैसे तुम नवद्वीप से आ रहे हो ऐसे साल श्री आ, कह रहे हैं आप ये श्री पंडित से दामोदर पंडित से स्वरूप दामोदर से परम परम आनंदित हो रहे स्वरूप चरणों में गिर रहे हैं अपराध क्षमा करा रहे हैं महाप्रभु दिल तारे निर्वृत्ते घाट महाप्रभु ने उस समय अपनी गंभीरा में ही एक निकट जो घर है वहां पर इनको निवास दे दिया है वहां पर ये रहे। इनके लिए एक किंकर वो भी इनको दे दिया है जलादि सेवा के लिए एक सेवा उनकी भी नियुक्ति कर दी है और दिन श्री सार्वम आदि जितने भी भक्त हैं वे श्री महाप्रभु के पास में आए इसी समय श्री गोविंद उनका महाप्रभु के पास में आगमन हुआ श्री ईश्वरपुरी उनके शिष्य हैं गोविंद और ईश्वरपुरी जी की अंग सेवक भी हैं उनके चरण इत्यादि पलोटनी की सेवा परम विरक्त श्री ईश्वरपुरी जी की जब गोविंद प्राप्ति हुई उस समय पूरी की श्री जगन्नाथ श्री श्रीपुरी की आज्ञा से महाप्रभु के जो गुरु हैं उनके आज्ञा से उन्होंने कहा था कि मेरे बाद में तुम चैतन्य के पास में जाकर के चैतन्य की सेवा करना तो गुरु के आदेश को प्राप्त करके ये श्री महाप्रभु के स्थान पर आए श्री ईश्वरपुरी ने मेरे ऊपर अत्यंत अत्यंत कर रहे हैं उन्होंने कृपा करके श्री गोविंद को महाप्रभु कह रहे हैं मेरे पास में भेजा है एत प्रभु ने पूछेला पुरी गोसाई शुद्ध से वह कहां राखेला बोले श्री पुरी गोसाई ने इस गोविंद व्यक्त को कैसे रख लिया ये तो थोड़े हीन जाति के हैं शुद्ध सेवक है इनको कैसे रख लिया उस समय प्रभु के हे ईश्वर हरम हाँ स्वतंत्र हाँ, तो रख ईश्वर लिया, रख लिया। की स्वतंत्रता में क्या कहना है ईश्वर की कृपा न है वेद परतंत्र ईश्वर की कृपा वेद के परतंत्र नहीं है अब ये बहुत काम की चीज है एक बात सुंदर सूत्र है कि स्नेह लेपेक्षा मात्र ईश्वर कृपा स्नेह बशहया करे स्वतंत्र आचार्य कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में किसी भी वर्ण में कहीं भी किसी भी देश में जन्मा हो यदि वह ये एक लेमात्र अपेक्षा करे कि श्री प्रभु का प्रेम मुझे प्राप्त हो ठाकुर से किसी तरह से थोड़ा सा मेरा प्रेम हो तो इतना सा, यानि, यानि कोई ठाकुर से मेरा प्रेम हो जाए ठाकुर से मैं स्नेह करूं ये यदि स्नेह ले अपेक्षा ठाकुर मुझसे प्रेम करें मैं ठाकुर से प्रेम करूं या लेश मात्र यदि कोई अपेक्षा करे तो हया करे स्वतंत्र आचार श्री प्रभु उस समय यह विचार नहीं करते हैं कि ये किस वंश का है किस देश का है किस काल का है कौन वर्ण है ये विचार नहीं करते हैं श्री प्रभु उसके ऊपर अवश्य ही तुरंत ही कृपा कर देते हैं और उस व्यक्ति को भी अपनाते हैं तो श्री गोविंद यद्यपि थोड़े हीन वर्ण हैं और श्री ईश्वरप्री को तो संयासी हैं परम श्रेष्ठ हैं संन्यासी हैं परंतु है, है, तो फिर भी उनको अपने अंग सेवक के रूप में इन्होंने रख लिया इसमें ईश्वर की ईश्वरता का ही कारण होकर के विराजमान है मर्यादा हिते क्या सुंदर सिद्धांत एक सुंदर सिद्धांत है कि मर्यादा हिते कोट सुख स्नेह आचरण है मर्यादा की अपेक्षा स्नेह आचरण में प्रभु को प्रेम को देख करके भगवान को परम सुख की प्राप्ति होती है मर्यादा में सुख की प्राप्ति नहीं है ठाकुर को ठाकुर को प्रेम के कारण ही सुख की प्राप्ति होती है परम आनंद है या यहा श्रवण उस प्रेम को श्रवण करके ही परम परम आनंदित होता है ऐसा कहकर के, के श्री गोविंद का श्रीमद महाप्रभु ने आलिंगन किया है और गोविंद को मैं आपके चरणों की वंदना की है प्रभु कह रहे हैं कि गुरु के किन किनकर मेरे लिए भी आदरणीय होते हैं परंतु गुरु के आज्ञा बलवान हैं भट्टाचार्य ने कहा ये विचार मत करो कि ये तो आपके गुरु श्री ईश्वरपुरी जी के अंग सेवक हैं अब गुरु का जो अंग सेवक है उससे मैं अपने चरण कैसे दबाऊ ये तो पूजनी है ऐसा विचार मत करो भट्टाचार्य का है, गुरु आज्ञा बलवान गुरु ने जो आज्ञा दी है वो बलवान है आप इनको अपनाइए श्री महाप्रभु ने उस समय श्री गोविंद को अपनी श्री अंग सेवा करने का अंग सेवा करने का शरीर दबाने का सेवा करने का चरण सेवा करने का भी अधिकार दिया है इसी से श्री ब्रह्मानंद भारती वे आए श्रीमंत महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती चल आयला ब्रह्मानंद भारती आगे स्वयं इनके आगे आए ब्रह्मानंद भारती ने उस समय मृग चर्म पहन रखा था उस मृग चर्म को देख करके महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा और उस देख रहे हैं सब पहचान गए कि ब्रह्मानंद भारती है परंतु तो नाटक कर रहे हैं महाप्रभु कहा ब्रह्मानंद भारती हैं? कहा है? ऐसे नाटक कर रहे जान गए श्री ब्रह्मानंद भारती कि महाप्रभु को मेरा ये मृग पहनना और मेरा एक यो, योगी जैसा बेश विरक्त का वेश दिखाना यह महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है उसी समय श्री ब्रह्मानंद भारती दूर हट गए और दूर हटकर के इन्होंने मृगचंद उसको तो फेंका कोने में जिसको लपेट रखा था और प्रभु के प्रसादी किसी वस्त्र को मांग करके प्रभु बहिर्वास आनिया जानिया अंतर ये उस समय प्रभु के प्रसादी बास उसको लपेट करके उसको धारण करके जिस समय आ गए हैं उस समय बा आनंद महाप्रभु को प्राप्त हुआ है के प्रभु ने अंतरयामी रूप में मन की बात को धारा धारण किया और एक बहिर्वास इन्होंने प्रभु का मांग लिया और उसको लपेट करके जब आए श्री महाप्रभु को बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई और श्री भारती कह रहे हैं बोले मारे आप लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए ये बात कह रहे हैं नमस्कार किया है मैं अपराध के कारण आपके सामने डर रहा हूं शांक्रिक दु ब्रह्म यहां चला चल जगन्नाथ अचल ब्रह्म तुम्हें सचल कह रहे हैं आज मैंने दो ब्रह्मों का दर्शन किया है एक अचल ब्रह्म और एक सचल ब्रह्म आप वो सचल ब्रह्म और श्री जगन्नाथ हैं अचल ब्रह्म इन दोनों का दर्शन किया है श्री ब्रह्मानंद नाम सुन तुम गौर ब्रह्मचल श्री प्रभु कह रहे हैं कि आपने सत्य कहा आपका आगमन हुआ मैंने आज प्रकट पुरुषोत्तम का भी दो ब्रह्म प्रकट श्री पुरुषोत्तम में ऐसा लग रहा है कि आज श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में दो ब्रह्म उत्पन्न हो गए हैं आपका नाम भी ब्रह्मानंद है और तुम गौर ब्रह्मचल श्याम वृंद जगन्नाथ बसे आचे अचल बोले आहा आपका यहां आगमन जो हुआ है वो अपूर्ण रूप से दो ब्रह्म प्रकट हुए हैं आपका नाम भी ब्रह्मानंद है और वर्ण भी गौर है तो ये गौर रूप में आप गौर सचल में हैं और श्याम श्री जगन्नाथ पहले से ही अचल ब्रह्म के रूप में विराजमान भारती कहे सारुहों मध्यस्थया सब अमार न्याय बूझ मन दिया कि सारुहों आप सोच समझ करके विचार करना न्याय देना क्या मैं ब्रह्म हो सकता हूं इनमें जो वचन कहे वो बिल्कुल सत्य है कि दो ब्रह्मों का दर्शन किया परंतु ये मेरे केवल नाम को देख करके मुझे ब्रह्म बता रहे कोई को नाम देने से कोई ब्रह्म हो जाएगा क्या श्री ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि मेरा तो नाम ब्रह्मानंद है नाम देने से कोई ब्रह्मानंद नहीं होगा देखो तथ्य तथ्य बताना जीव कभी ब्रह्म हो सकता है क्या इसलिए मैं ब्रह्म नहीं हूं इन्होंने मेरे चरमांबर को छोड़ा दिया मुझे आज गैरिक अंबर धारण करा दिया है इसलिए मेरा नियंत्रण करने वाले ये हैं सिद्ध हो रहा है कि ये ईश्वर हैं मैं अनुशासित हूं मैं ईश्वतव्य हूं ईश्वर होकर के विराजमान है इसलिए मैं व्यापी हूं और यह व्यापक होकर के विराजमान है ऐसा कह करके श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जिससे व्याख्या कर रहे हैं भट्टाचार्य कहे भारती देखे तुमार जय भट्टाचार्य बोले बोल महाराज इस समय यही कहा कहा जाएगा कि तुम हारी हुई है विजय महाप्रभु हारे माने ब्रह्म जो हैं वो श्री जगन्नाथ और श्री महाप्रभु हैं ब्रह्मानंद सरस्वती ब्रह्म नहीं है ब्रह्मानंद सरस्वती जीव कोटि में ही कहलाएंगे जबकि श्री महाप्रभु और श्री जगन्नाथ ये दोनों ब्रह्म कोटि में होकर के विराजमान हैं गुरु शिष्य न्याय सत्य शिष्य पराजय भारती कहे हो अन्य हेतु न गुरु शिष्य की पराजय में शिष्य की पराजय तो होना स्वाभाविक है ही है इसलिए ठीक है महाप्रभु कह रहे शिष्य की पराजय हो गई तो ठीक है कोई बात नहीं है हम तो शिष्य हैं। ये तो गुरुकल गुरुकल्प होकर के महाप्रभु आदर में श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी को आदर प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री ब्रह्मानंद सरस्वती ब्रह्मानंद भारती उस समय कह रहे हैं बोले आहा आज मैंने निराकार ब्रह्म का दर्शन किया था परंतु तो आज आपका दर्शन करके मेरे मुख से भी कृष्ण नाम निकल रहा है भी थी उपास्या स्वानंद सिंहासन लब्धीक्षा सखेन केनाप वयम हठेनो दासी कृता गोप वधु बिटेनो बोले हाय हाय हम तो अद्वैत बीथी पथके पथकों के द्वारा हमारा पूजा किया जाता था हम तो गुरु पद पर बैठते थे श्री कह रहे हैं कि हम तो गुरु पद के ऊपर बैठते थे सदा ऊंचा सिंहासन लगा करके ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठते थे और अद्वैत बीथी पथ के जो उपासक थे वे सदा हमारा आदर करते थे गुरु जी गुरु जी कहकर के हमको बोलते थे स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा हम निजानंद में परिपूर्ण होते थे और सलाह मैं ब्रह्म हूं हम में इस आनंद में हम दीक्षित होकर के विराजमान हैं परंतु तो हाय हाय एक शठ हमको मिल गया <laughs> कोई भला आदमी मिलता तो ठीक था उससे पराजित हो जाते तो बहुत अच्छा था परंतु तो शठेन के नाते हाय हाँ, किसके भज किसके नाप बयम हठे ने उसने हमको हठपूर्वक अपना दास बना लिया बाद में पता चला कि ये शठ कौन है बोले गोप बधु बिटेनो किसी भला आदमी को तो पकड़ते हैं है हाँ, किसको पकड़ा है गोप बधु बिटेनो गोप वधु का जो उपपति है जो चंचल है हा उसके बिटमल उपति गोपियों का जो है उसके चढ़े हाय हाय बड़े लज्जा की बात है सिंहासन और और भी तो कहां। किसके चढ़े हैं शतेल और जो है और गोपवधुओं का भी कोई भला आदमी भी नहीं है किसी उच्च कुल में भी उसका व्यवहार नहीं है गोपवधुओं से छिप छिप करके जो प्रीति करने वाला है ऐसे गोप वधु हत्या चढ़ गए और उसने भी हमारा हमको अपना दास बना लिया अब किसी से कहें तो कैसे अपना परिचय कहे अरे उसी कृष्ण के तुम पुत्र का शिष्य हो उसी कृष्ण के तुम दास हो गोप बिटके दास हो हाय हाय नाक कट गई जगत में कहीं अपना परिचय देने लायक भी नहीं रहे की जा रही है निंदा परंतु महाम हृदय में उछाल मार रहा है कह रहे हैं कि सठेन केना पे वयम हटे नो दासी करता गोप वधु बिटेनो एक शठ में हाय हाय हमको दास बना लिया कोई कोई ऊंचे पद पर रखता तब भी कोई बात थी दास बना करके रखा और उसके अपने उसके अपने अपने लक्षण लक्षण भी भी कैसे हैं गोप से छिप छिप करके उपति के रूप में पति के रूप में वह प्रीति करने लगा करता है हाय उसकी संसार में कैसी हो रही है हाय वो थू थू हमको भी प्राप्त होगी वह नंदा कहीं हमको भी प्राप्त नहीं हो ऊपर से की जा रही है नंदा परंतु नंदा के माध्यम से ही यहाँ परम परम उल्लास प्रकट हो रहा है श्री ब्रह्मानंद भारती उनके अपूर्व आनंद को ऐसे वचन को सुनकर के महाप्रभु एकदम आनंदित होकर के विराजमान हुए हैं श्री भट्टाचार्य उस समय प्रधान बन करके बैठे और कह दोनों के वचन बिल्कुल सत्य हैं ये गुरुकल्प है परंतु महाप्रभु का पराजित हो जाना शिष्यात शिष्यात्जय पराजय होना सर्वथा स्वाभाविक है तो श्री महाप्रभु के वचन सत्य हैं ये ही हारे गुरु हारा चेला जीता महाप्रभु जीते चेला होने पर भी और श्री ब्रह्मानंद भारती गुरु होने पर भी कहीं पराजित हो करके ही विराजमान हुए प्रभु कहे विष्णु विष्णु है सार्वभुति निंदा लक्षण बोलो ये मुझे ईश्वर करके निरूपण कर रहे हैं हाय हाय अतिस्तुति निंदा का ही एक लक्षण होती है ऐसे श्री महाप्रभु परम रूप में आनंदित हो रहे हैं और सभी वैष्णवों के साथ में श्रीमन महाप्रभु का इस प्रकार मिलन हुआ इस वैष्णव मिलन के महामहोत्सव में श्री जैसी सुंदर भगवत चर्चा भागवत चर्चा हो रही है इसी चर्चा में आज की कथा प्रसंग को यहाँ विस्तार प्रदान कर रहे हैं बोलो शावन बिहारी लाल की जय जै। आगे जैसे गौर देश के निवासी उनका रथ यात्रा में आगमन होगा उस लीला का आगे यथा वर्णन करें गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गाय गौर हरि बोल जय श्री श्राधेश jay jay radhi krishna go bindu